की चिंता मत करो पिता की चिंता मत करो तेरे लिए मैंने सब कुछ किया है अब तो तुम राज्य करो तदधीना तो ही नगरी राज्यम चैतद अनाश्रयम विधिपूर्वक पिता की क्रिया को संपन्न करके और राज्य करो महाराज की संज्ञा अब तक लौटी नहीं थी दुख दो प्रकार का होता है एक दुख ऐसा होता है कि जिसको अनुभव करके आप रोते हैं कलपते हैं चिल्लाते हैं लेकिन एक दुख ऐसा होता है कि जिस दुख के आने पर व्यक्ति रोना भी भूल जाता है कभी अनुभव किया है जीवन में न किया होगा किसी उस दुख के आने पर व्यक्ति रोना भी भूल जाता है सारे अध्यास निवृत्त हो जाते हैं आंख फटी की फटी रह जाती है ज्यो का त्यो स्तब्ध हो जाता है एक दुख कैसा होता है निसंदेह रोने वाले दुख से यह स्तब्ध होने वाला दुख अत्यंत गंभीर है हमने देखा है हमने देखा है ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिसका एक मात्र पुत्र मर गया मैंने देखा है मेरा मित्र था वो पुत्र उनका मर गया मैं उनके यहां पहुंचा उस दिन उनका एक आदशाह था एक आदशाह था वो अपने मृत पुत्र का पिता कोई उसका और बेटे नहीं थे एक मात्र पुत्र पिता घुटना टेक करके उसको पिंडदान कर रहा था और जब मैं पहुंचा तो मुझको देख करके 11 दिनों के बाद 10 दिनों के बाद 11वें दिन उसका पिता धड़क मार करके रो दिया पिंड गिर गया हाथ से लोग चुप कर लग गए वैद्य थे वहां पर उन्होंने कहा मच्छू रोने दो हमको शंका थी कहीं कम मर न जाए कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं है ये रो लेंगे तो इनका जीवन बच जाएगा मुझे याद है अच्छी मुझे अच्छी तरह स्मरण है जो नहीं रोता उसको रुलाया जाता है जो नहीं रोता उसको रुलाया जाता है रोने से वेदना बाहर निकलती है हां भरत जी महाराज को दूसरा दुख मिल गया भरत ही विसर् पितु मरण सुनत राम बन गौन हे तू अपन पौ जान जी थकित रहे स्तंभित हो गये फिर उसके बाद जब चेतना लौटी है तो श्री भरत जी ने वह कहा है कि जो कोई भरत की तरह तो योग्य पिता शायद अपनी माता को कभी न कहा हो विश्व के इतिहास में ऐसा कुछ कहा है लेकिन सज्जनों उसी भरत की कटुक्ति भरत का दूषण नहीं है उनका आभूषण है श्री भरत जी कहते हैं विनाशी तो महाराज पितामी धर्मवत सलाह कि शब्द चुन करके महर्षि रखे रखें रखे नहीं आ गए पिता में धर्म मेरे पिता धर्म को वैसा ही प्यार करती थी जैसा गऊ अपने बछड़े को प्यार करते इसलिए मेरे धर्मवत्सल पिता को हा हंद तुझ पापी नहीं ने ठग लिया उनको मार डाला तू और श्री रघुनंदन को तूने जंगल भेज दिया मेरी मां कहते मेरी मां मे मा माता इस मे माता की एक का भाव अगर मैं कहूं महाराज क्या कहूं प्रणाम करना मैं माता कौन मेरी माता है तू नहीं मैं माता कौशल्या तथा जेष्ठा ही मैं माता कौशल्या शब्द पर ध्यान दीजिएगा मैं केवल इशारा कर रहा हूं अध्यताओं के लिए पढ़ने वालों के लिए दीर्घदर्शिनी तो मेरी माता दीर्घदर्शिनी है तो ये धर्मम समास्था भगिन्यामी वर्तते अपने धर्म में रह करके उसने तुझसे बहन का सब व्यवहार किया है जो कि तेरा व्यवहार बहन के तरह नहीं था कभी और उस अपने बहन की तरह व्यवहार करने वाली उस मेरी माता कुशलिया को, को तुमने अभागिनी बना दिया उसके बेटे को तुमने बलकल वस्त्र पहना करके जंगल भेज दिया तस्याह पुत्र महात्मानम एक, एक शब्द पर ध्यान दे मारा आप टीका छोड़ें अध्ययन करें यहां पर तस्य पुत्रम महात्मान दीर्घ दर्शिनी कौशल्या के बेटे को और महात्मा बेटी को वो दीर्घदर्शनी है तेरी तरह तुच्छ नहीं है ओछे विचारों की नहीं है निस्संदेह उन्होंने विरोध न किया होता और श्रीराम महात्मा है उनका विशाल हृदय उन्होंने निस्संदेह मेरा नाम सुनकर करके मेरा भरत राजा होगा खुशी खुशी जंगल चले गए होंगे भरत प्राण प्रिय पावही राजू भा विधि सब विधि सलमुख आजू जौल जाऊ बल से जा प्रथम गनीय मुही मूढ़ समाजा राम जी शेराम पुत्र महात्मा चीर वलकल इस तरह से भरत ने यहां बहुत कहा है मारा दो अध्याय भरे पड़े हैं दो सर्ग भरे पड़े हैं हुँ? अरे माता के रूप में मेरी दुश्मन अरे कठोर हृदया अरि राज्य की कामना करने वाली जा आज से मैंने समझ लिया कि जिस जर्नी से मैं पैदा हुआ वो मर गई और आज से मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा इसके मातृरूपे ममा मित्रे नृशंसे राज्य कामुके ने हम अभिभाष्योमी दुरवृत्ते पतिघाति प्रकार से श्री भरत जी महाराज कह रहे थे कहते कहते उनके मन में अभिलाषा हुई कोई ऐसी गोद मिल जाए जिस गोद में लुढ़क करके अपने आंखों की आंसुओं को बहा करके अपने मन की व्यथा कैसे गोद मुझसे मुझे कहां मिलेगी ये डाइन मां इसकी गोद अब बैठने काबिल नहीं रही जो मेरे पिता मुझको गोद में बिठा करके मेरा सिर सब लिखा है मेरा सिर सूंघा करते थे मेरे पीठ पर कभी धूल लगी रहती थी अपने कोमल कोमल कर पल्लवों से उस धूल को हटाया करती थी। मेरे बालों में उंगलियां ढाल करके मेरे बालों को सहलाया करती थी। मेरा मुखरा अपने सामने करके मेरे कंधे को झुका करके मुझे प्यार किया करती थी मेरे आंखों में आंख डाल करके मुझको देखा करती थी कभी कभी प्रसन्नतापूर्वक कहती थी, भरत तुम तो बहुत अच्छा है वो पिता की गोद गायब हो गई एक और गोद है मेरे पास अभी लेकिन हाँ वह गोद भी इस समय जंगल में अब तो एक ही गोद का सहारा है ऐसा सोच करके श्री भरत लाल जी महाराज माता कौशल्या के जाएंगी चलने नहीं पा रही है सुमित्रा मुझे रोक मत मेरा स्नेह भाजपा मेरी गोद में पलकर करके बड़ा हुआ भरत कभी कई कई का बेटा नहीं बन सकता है मुझे जाने दी तमहम द्रष्टुम इच्छा मी भरतम दीर्घ मैं भरत को देखना चाहती हूँ तो उशिल्या के घर की ओर प्रस्थान किए इधर माता सुमित्रा माता कौशल्या कहती सुमित्रे अभी अभी किसी ने बताया है भरत आ गया है अभी अभी किसी ने बताया है, भरत आ गया सुमित्रा जी चुप रही मुझे भ्रत की देखने की इच्छा है इससे बढ़कर के कौशल्या की गंभीरता का कोई परिचय नहीं हो सकता मुझे भरत को देखने की इच्छा चल चलेगा आप कहां जाएंगी चलने नहीं पा रही हैं सुमित्रे मुझे रोक मत। मेरा स्नेह भाजपा मेरे गोद में पलकर के बड़ा हुआ भरत कभी कई कई का बेटा नहीं बन सकता है मुझे जाने दी हम द्रष्टुम इच्छा भरतम दीर्घ मैं भरत को देखना चाहती हूं प्रतस्थी चल पड़ी चल पड़ी हो कौशल्या जी चल पड़ी प्रतस्थी भरतु यत्र कैसी चल पड़ी बेपमाना कांप रही है चरण आगे बढ़ नहीं है शक्ति नहीं है सामर्थ्य नहीं है जब से चक्रवर्ती नरेंद्र का महाप्रयाय हुआ है तब से आज तक भूमि में डाला नहीं है अभी उनका पार्थिव शरीर घर में विद्यमान है चली थी भरत को देखने के लिए लाड़ लड़ाने के लिए जानती है कि भरत जब आएगा और भरत जब इन दो दो द्रावक समाचारों को सुनेगा मेरे भरत का कहीं कुछ हो न जाए चक्रवर्ती नरेंद्र ने मुझको आज्ञा दी थी अंतिम अंतिम में कौशल्य मैं जा रहा हूं कहीं मेरी सी गति तुम्हारे बेटी की न हो जाए अर्थात भरत की न हो जाए हे कौशल्य हे धर्म हे वात्सल्य हृदय मैं तुमसे झोली फैला करके याचना कर रहा हूं अपने भरत को बचा लेना कहीं न पावे, वो मेरे कुल का दीपक है बार बार मोही बार बार मुई बार मुह क्यो मही पा जान्यो सदा भरत कुल दीपा बार बार मुई बार बार मु कहे मही पा जा इस प्रकार से माता माता की दौड़ने का ये कारण है ध्यान देना ये सी मेरे मेरे पूज्य सी महाराज जी का भाव है जिनके चरणों में बैठ के मैंने सीलामांड पढ़ा है माता की दौड़ने का ये कारण है सज्जनों ऐसा न हो जाए दौड़ परी माता दौड़ परी माता हु? प्रत श्री राम जी प्रतस्थी श्री राम जी प्रतस्थी भरतू यत्र बेपमाना विचेतना गांधी तो जी का एक लाइन को बीच में करके दोनों जगा रहा है कि प्रतस्थी भरतू प्रतस्थी भरतू यत्र बेपमाना अने बेप माना माता प्रतस्थी कांपती हुई माता ने प्रस्थान किया चली और एक लाइन छोड़ के दूसरे में है कि प्रतस्थी भरतो ये भरत जी ने भी प्रस्थान किया इधर मां ने प्रस्थान किया इधर बेटे ने प्रस्थान भरत जी महाराज बहुत दरवाजे में घुसे थे किसी ने आखी मां से निवेदन किया मां रुक जाइए भरजी आ रन सिंह सुनते ही माँ से हम कहती हुए जमीन पर कहते भरजी महाराज दौड़ी तत शत्रुघ्न भरत कौशल्या प्रेक्ष दुखित पर स्वजेता दुखाता पतिता नष्टेतना क्या करके मां को एकदम उठा लिया इसे भरत जी महाराज ने ऐसे उठाया मलिन वसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार उठा लिया श्री भरत ने अपने हृदय में लगा लिया मां की चेतना लौटी भरतम प्रत्युवा इसके बाद मां ने भरत जी से भी कुछ कहा है जैसे श्री दशरथ जी से कहा था लेकिन जैसे दशरथ जी के लिए हृदय से नहीं कहा था उसका समाधान ये, वैसे भरत जी के लिए भी हृदय से नहीं कहा है भरत जी ने कसम खाई है बड़ी लंबी कसम है महाराज लंबी कसम है हुँ? खाते खाते भरत जी महाराज गिर पड़े हैं मां के चरणों में मां ने कहा बेटा शोक ने मेरी बुद्धि खराब कर मैंने तेरे बाप को भी बड़ा कठोर कहा मैंने तेरे पिता को भी अपनी कुहचियों से छेदा था आज मैंने तुझे भी छेद डाला लेकिन भरत मैं जानती हूं कि तुझसे बढ़कर के राम को कोई प्यारा नहीं और तेरे हृदय में राम जी से बढ़कर के कोई आराध्य नहीं है ये मुझे मालिक ये मुझे ज्ञात अंक में गोद में ले लिया माता ने भरतम भ्रातृवत्सलम भ्रातृवत्सल श्री भरत जी महाराज को गोद में ले लिया और परिसज महाबाहूम अपने हृदय में बाउपास से लपेट ही है और लपेट करके ब्रोध वृष दुखिता माता के स्तनों से दूध क्षरण होने लग गया है? माता भरते गोद बैठा रे माता भरत गोद बैठारे आंसू पूछी मृतु बचन उचारे राम जी माता के स्तरों से दूध चपकने लग गया है धन्य है नारी धन्य है नारी जाति ये कठोर पुरुष इसके मन में स्नेह आवे भी तो वो इजहार करना नहीं जानता वो प्रकट करना नहीं जानता है लेकिन ये देवी इसके हृदय में स्नेह आवेदी रुक नहीं सकती है महाराज मां के स्तनों से दूध बह रहा है जानू वात्सल्य की धारा बह रही है। माँ की दर्द माँ के, दर, मा के स्तरों से दूध बह रहा है मानो वात्सल्य की धारा बह रही है माँ के आंखों से असुवर्षण हो रहा है जानो करुणा की धारा बह रही है इन दो धाराओं से भरत को स्नान करा दिया माता श्री कौशल्यान पायस श्रवही अन्नयन जल छाये धन पायस श्रवही इस प्रकार से माताजी की स्थिति हुई श्री भरत जी महाराज का और श्री माता का बड़ा द्रावक संवाद है उसको मैं प्रणाम करता हुआ अब आगे बढ़ रहा हूं दशरथ जी महाराज श्री राम जी सोग संतप्त श्री भरत जी को सांत्वना देने के लिए ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज आ गए हैं उन्होंने सांत्वना दी है अलम शोके न भद्रंते राजपुत्र महायशा अब शोक समाप्त करो हे महाकीर्तिमान बन हे राजकुमार शोक छोड़ दो हु? तुम्हारे पिता का औिक्धदेहिक कृत्य करने का समय आ गया है उसको करो अब तेल के नाव से शरीर निकाला गया है चक्रवर्ती का पार्थिव शरीर तेल से निकाल के बाहर किया गया उस समय भरत जी का बड़ा द्रावक विलाप है सज्जनों बड़ा द्रावक बहुत द्रावक हे महाराज आप कहां जा रहे हैं आप मत जाओ आप मत जाओ हे पिता आप मत जाओ क यास्यसी महाराज हित्वे मम दुखितम जनम इस अपने दुखी बेटे को छोड़कर के कहां जा रहे हो पिता मेरे मुखड़े पर कभी उदासी की छाया आपने देखी नहीं और कभी मैं उदास हो गया तो आपने मेरे लिए सर्वस्व ने, ने उछावर कर देना चाहा हा पिता आज मैं रो रहा हूं मेरी आंखों के आंसुओं को नहीं पूछ रहे आपका स्थान आपने आंसू पूछने वाला आज तू तो अभिनी तातन राम ही तातन राम ही राम तातन रामी सौप्यभुमोही चलतन देखन पाय तो ही पुरुष सिंह आकृष्ट कर्मा रघुनंदन रामचंद्र से विहीन इस अपने पुत्र को छोड़ करके हे न, हे नरेन्द्र आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं क्व यासी महाराज हित्व मम दुखितम जनम हीनम पुरुष सिंह नामा कृष्ट कर्मणा अकृष्ट कर्मणा पुरुष सिंह राण जड़म सुख पुत्र तित्वा हे महाराज हे पिता क्वा यासे यासे? कहां जा रहे कहा जा रहे रुक जाओ मज्जाओ श्री वशिष्ठ जी ये ने फिर समझाया है वशिष्ठस्तु महामुनि चक्रवर्ती नरेन्द्र का पार्थिव शरीर अतृत्य कर रहे हैं अंत्येष्ट दस दिन बीत गए, ग्यारहवां दिन आया बारहवां दिन आया बारहवें दिन, दिन, दिन। श्राद्ध कर्म किया है श्राद्ध कर्म करने के बाद तेरहवा दिन आ गया तेरहवें दिन भरत जी महाराज फिर रोने लगे महाराज विल तत प्रभात समय दिवसे चयोदशे बिललाप महाबाह भरत शोक मूर्छित अब यह भी बड़ा द्रावक है केवल भरत नहीं मूर्छित हुए श्री भरत के वचनों को सुनकर के उनको मूर्छित देख करके श्री भरत के वचनों को सुनकर के उनको मूर्छित देख करके आश्री उनको मूर्छित देख करके शत्रुघ जी महाराज भी रो रहे शत्रुघ्नश्चा भरतम दृष्ट अशोक परिप्लुतम विसंगो न्यपतदूम दोनों भाई भरत शत्रु संज्ञा शून्य होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर जाए लोगों की चेतना करने पर कुछ देर में चेतना आई और जब चेतना आई लेकिन साधारण के कहने पर चेतना नहीं आई महाराज जरा ध्यान देंगे एक श्लोक की व्याख्या करूंगा श्री भरत जी महाराज श्री शत्रु महाराज हे रघुनंदन हे राम हे लक्ष्मण हे भगवती हे माता हे मैथिली हे जानक नं, नंदिनी, ऐसा कहते हुए जब दोनों भाई संज्ञा शून्य हैं, मूर्छित हैं अब इस समय किसकी जरूरत है इन मूर्छित बंधुओं को जगाने के लिए एक चतुर्वैद्य आ रहे हैं चतुर्वैद्य आ रहे हैं वैद्य का पदार्पण हो रहा है हां हां मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वैद्य आ गए तथा प्रकृतिमान वैद्या वैद्य आ गए वैद्य को कठोर नहीं होना चाहिए वैद्य को कठोर नहीं होना चाहिए वैद्य को कठुभाषी नहीं होना चाहिए वैद्य को विष्टभाषी होना चाहिए तो कैसे हैं तथा प्रकृतिमान प्रकृतिमान प्रशस्त स्वभाव जिनका स्वभाव बड़ा सुंदर है जिनका स्वभाव बहुत प्रकृतिमान वैद्य कौन है महाराज जी इसी वशिष्ठ जी महाराज आज वशिष्ठ जी महाराज को श्री वाल्मीकि जी महाराज वैद्य संज्ञा दे रहे हैं वैद्य तथा प्रकृतिमान वैद्य वैद्य है क्याराम तथा प्रकृतिमान वैद्य वैद्य है महाराज जी और प्रशस्त स्वभाव वैद्य है शस्त स्वभाव वैत जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है ऐसे व्यक्ति तथा प्रकृतिमान वैद्य पितुरेश पुरोहिता और पुरोहित हैं सबका हित कर पुरोहित माने जो आगे आगे हित करे आगे हित करे। आगे हित करे उसका नाम पुरोहित है उसी को पुरोधा भी बोलते हैं। वसी भर वाक्य उत्थाप्य तमुवाच वैद्य मने वैद्य मने सर्वज्ञ जो विद्या वेद वैद्य जो विद्या को जाने उसका नाम वैद्य है सियाम जो विद्या को जाने उसका नाम वैद्य है वैद्य है और आज वैद्य शब्द कह करके बड़े समय पर महर्षि वाल्मीकि जी ने इसका प्रयोग किया है अब इसकी व्याख्या आगे करूं इस समय नहीं करूंगा आगे चलें तो रामजी श्री वशिष्ठ जी, जी महाराज ने बहुत कुछ समझाया है और समझाने के बाद रामजी उसी समय किसी ने आके कहा कि महाराज दरवाजे पर मंथरा आ रही उसी ने सब कुछ किया है और महाराज मंथरा कैसी थी उस समय के जैसे बनरिया हो जैसे बनरिया करधनी पहन रखा था उसने दुष्टानी करधनी पहन रखा था और कन्दरी करधनी कं, के लड़ियों से ऐसी मालूम पड़ती जैसे बनरिया कोई बांधा हो मेखला दाम बिस्चित्री अन्य चबर भूषण बहुत अंग अंग में गहना पहन रखा है बभा से बहु भीर बदा रज्जु एकदम बनरिया मान पड़ रही इस को यहीं है यही पर समाप्त करते हैं इसका नाम लेना इस समय अच्छा नहीं लग रहा है वो बनरिया जो है जवाई शत्रु महाराज ने उसको पकड़ा पकड़ करके महाराज उसको घसीटने लग गए महाराज जी घसीटने लग गए सच रोषेण संबीत शत्रुघ्न शत्रु शासन बिचकर्ष तदाकुबाम तदा उब्जाम तदा बिचकर्ष खींचने लग गए बिचकर्ष तदाकुबाम क्रोशंती पृथ्वी तले पृथ्वी पर उसको घसीटने लग गए इधर से उधर घसीटने लग गए घसीटने लग गए इस प्रकार से महाराज किया है कईके रोकने के लिए आई प्रसंग को इसको बढ़ाऊंगा नहीं कई की रोकने के लिए आई शत्रुघ्न जी ने कौशके को, को वह कहा जो कोई नहीं कह सकता ऐसा कठोर जो भरत जी भी नहीं कहना है कई की दौड़ गई भाग भी नहीं सामने श्री भरत जी महाराज से कैके महारा ने कहा बचा लो बचा हां उत्तम शरण मागता वर्जन का सत्र को छोड़ दो इसको स्त्री है इसलिए छोड़ दो अवध्या सर्वूता प्रमदा इसलिए क्षम्यता प्रमदा सर्वूता अवध्या एतावता क्षम्यता क्षमता इसको क्षमा कर नहीं भैया मैं इसको मारू है भैया इसको मत मारो अनर्थ हो जाएगा इस दासी को क्यों मार रहा है ये टुकड़खोर को क्यों मार रहा है इस टुकड़े खाने वाली को क्यों मार रहा है छोड़ इसको मैं तो उसको मारना चाहता था जो राज रानी है राज रानी थी राजपुत्री थी और राम की वात्सल्य वही माता थी उसको मारना चाहता मेरा मन था इसको मार दा लेकिन मैं हट गया उस काम से क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं शत्रुघ्न अगर मैं कई कई को मार के जाऊंगा तो रघुनिंदन मेरा मुख जिंदगी भर नहीं देते पे इसको मारना चाहता था अन्याम अहम इं पापा कैकेयी दुष्टचारिणी लेकिन यदि मार्मिको राय मातृघातक इसलिए मैंने नहीं मारा और हे शत्रुघ्न हे रामभक्त हे लक्ष्मणाज हे सुमित्रानंदवर्ध अगर तुम इसको मार डालोगे तो जिंदगी पर राम तुमसे बात नहीं करे इस परिणाम को सुनकर के जो इच्छा हो सो करो हन्याम इमा अभिहताम जान यदि जाना राघव यांच मांच धर्मात्मा नभिभाषिष्यते ध्रुवम मेरे से ही बात नहीं कर बर जी के वचन को सुनकर के उस से निवृत्त हो गए श्री सत्य जी महाराज भरत वचस्वघ लक्ष्मण अनुजत तोषा मुमोच च मूर्चि इस प्रकार से चौदहवें दिन सारे प्रजा के मंत्रियों आदि आए और श्री भरत जी महाराज से कहा कि हे राजकुमार अब अपने पितामहों के द्वारा पालित राज्य का ग्रहण करें राज्य गृहाण भरत पितृपैतामहम ध्रुवम भरत जी ने कहा क्या कह रहे हैं आपको ऐसा नहीं कहना राम जी मेरे बड़े भाई हैं वही राजा हैं और मैं तो श्री राम जी के बदले चौदह वर्ष तक जंगल में हूँ पहली घोषणा है राम पूर्वो हिन्हो घाता भविष्यति महीपति अहम तरण्य वत्स्या वर्षाणी नव ऐसी चैसी आप करेंगे कर मैं अनुनय करके विनय करके प्रार्थना करके चरणों में गिर करके विगड़ा करके उनको लाऊंगा यहाँ पर आनय श्याम्य हम ज्येष्ठम भ्रातरम राघवम बनात और ये पापिनी ये माता के नाम पर कलंक इस कैकेयी को मैं कभी राजमाता बनने का मौका नहीं हुआ न सकाम करमी स्वामी माम मातृगंधि ऐसा निसंदेह सही है इसको ऊपर की बात मत कहना मंत्रियों शिल्पियों को आज्ञा दो रास्ते में जितने जितनी खराबियां हैं उनको दूर करें जिन नदियों में छोटी छोटी नदियों में जहां पुल नहीं है वहां पर पुल बनावे। और सारी अयोध्या के लोग चलेंगे सारी के सारी लोग श्री रघुनंदन के चरणों में गिर जाएंगे श्री रघुनंदन लौट चलो कैसे नहीं आएंगे तो अयोध्यावासियों को बड़ा प्यार करते राम जी पंथानम नरवर भक्तिमान जनस्य व्यादुष्टस्तवचना चिल्पी वर्ग आज्ञा भी रास्ता करने लग गया तैयार हो गए तो तैयार इधर काम होने लगा इधर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक सभा बनाइए बस जी महाराज ने सभा बनाई उस सभा कौन कौन आए बस जी महाराज आदेश दे रहे हैं जाइए नगर के ब्राह्मणों को बुलाइए क्षत्रियों को बुलाइए योद्धाओं को बुलाइए मंत्रियों को बुलाइए और जो सेना नायक हैं उनको बुलाइए जल्दी लाइए ब्राह्मणा क्षत्रियात्यान गणबल्लभान क्षिप्र नयता व्यग्रह कृत्यम आतं बुलाइय भरत और शत्रु को बुलाओ स्वराज पुत्र शत्रुघ्न भरतंच यशस्विनम सुमंत को बुलाओ सारे मंत्रियों को बुलाओ जाओ सब बुलाओ सब क्यों लोग आकर सब के सब यथावत अपने अपने आसन पड़ा करके बैठ गए जब सब बैठ गए वशिष्ठ जी महाराज उठते हैं प्रस्ताव करते हैं भरत जी महाराज से कहते हैं कि पित्राभ्रात्राच राज दत्तम राज्यम निहत कंटकम तुम्हारे पिताजी ने तुमको अकंटक राज्य दिया है अगर कोई पूछे कंटक कैसे है रामजी कंटक हैं उन्होंने भी दे दिया है पिता भी दिया है और भाई ने भी दिया पिता भ्रात्राच दत्तम राज्यम निहत कंटकम तदुंक्ष मुदितामात्य क्षिप्रम एवाभिषेच हे अमात्य आप भी इसका समर्थन करें भरतजी महाराज अब इस का आप उपभोग करें तच्छुत्वा भर वाक्यम शोके ना भी परिप्लुता जगाम मनसा रामम धर्मद्व्यो धर्म कांक्षया भरतजी महाराज राज्य का उपभोग करें राज्य उपभोग करने में कोई दोष नहीं है पिता ने दिया है वापान दिया है और पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है और पिता के द्वारा आपकी माता ने वचन ले ही लिया है इसलिए राज्य के उपभोग करने में कोई दोष नहीं आप राज्य के नहीं भरत महाराज सुनकर के शोक में डूब गए शोके ना भी परिप्लुप जगाम मनसा रामम धर्मज्ञ धर्म कांक्षया बढ़िया बड़ी बढ़िया लाइन मैं कह बने न पाऊं धर्म का कांक्षया धर्मज्ञ शरण जगान धर्म कांक्षया धर्मज्ञ मनसा रामम जगान शरण जगान धर्मज्ञ श्री भरतलाल जी महाराज ने धर्म का पालन करने की कामना से श्री राम की शरण स्वीकार आप समझिए दरअसल धर्मज्ञ हैं धर्म को जानते हैं कि राज्य करना हमारा धर्म नहीं है धर्मज्ञ है धर्म को जानते हैं ध्यान देना धर्मज्ञ है धर्म को जानते हैं कि मेरा उच्छिष्ट राज्य राम को भोग करना चाहिए नहीं धर्मज्ञ है धर्म को जानते हैं कि पिता की वचन को पालन करना चाहिए धर्मज्ञ है धर्म को जानते हैं जो गुरु कह रहे हैं उस आज्ञा का भी पालन करना चाहिए लेकिन धर्मज्ञ हैं यह भी जानते हैं जगह गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लूंगा तो सारी पृथ्वी अधर्म में हो जाएगी। धर्मज्ञ हैं जानते हैं जान देना अंतिम भाव महत्वपूर्ण भाव धर्मज्ञ हैं जानते हैं अगर गुरु की वाचनों का पालन न कर सको अनुचित समझ करके तो कम से कम उसकी प्रति कटुक्ति की बौछार मत करो लेकिन मुझे करना पड़ेगा इसलिए हे रघुनंदन मैं आपके मंगलमय से चरणों में शरणागति स्वीकार कर रहा हूं मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं उस बुद्धि के द्वारा अपने गुरुदेव महात्मा वशिष्ठ को प्रत्याख्यान प्रत्या कर सकता उनकी वाणी वचन का जवाब दो दूसरा भाव हे रघुनंदन आप अपने भक्तों का सर्वथा संरक्षण करते हैं परिपालन करते हैं उनको सब बुद्धि प्रदान करते हैं आज मुझको सब बुद्धि दो मुझको सामर्थ्य दो मुझको शक्ति दो कि आपके भक्ति में, में मेरा मेरा स्थान झटने न पाए इतनी शर्म नहीं अथवा शरण में गए क्यों गए राम ऐसा कहा राम का क्यों रघुनंदन में आज मैं गुरु को कटुक्ति कहकर के पाप करने जा रहा हूं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं राम ऐसा कहने से मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं मेरे पाप को क्षण राम जी यार शरण में आ गया राम? राम जी के शरण में इसके पहले जो कुछ कहें क्यां जी? क्यां जी? क्या दीजिए क्या आप ग्रंथ सबास्प कलया वाचा बोल रहे हैं आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं कलहंस स्वरूप जवान कलहंस जितना मधुर बोलता है उतनी ही मधुर बाणी श्रीधरज जी बोल रहे हैं बिललाप सभा मध्य सभा के बीच में बिलला अजगर हेच पुरोहितम आगेन पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज के अनौचित्य का प्रतिपादन करने लगे आपने जो कहा है तो उचित नहीं जगरहेच पुरोहितम यही सूत्र जगरहेच च पुरोहितम गुरुदेव आप अधर्म की ओर इसको क्यों प्रेरित कर रहे हैं ध्यान चक्रवर्ती वरेंद्र महाराज से दशरथ से पैदा हुआ क्या अपने भाई के राज्य का अपहारी हो सकता है कथम दशरथा जातु भवेद राज्यपहार का ध्यान देना राज्यम चाहम च रामस्य धर्मम इहार इसी मैं भी श्रीराम का हूं और राज्य भी श्रीराम का यह आपको धर्म कहना चाहिए इसका मतलब क्या है आपने धर्म नहीं कहा धर्मम इहार इसी धर्मम इहार इसी मैं आपको धर्म बोलना चाहिए आप इस समय धर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं धर्म का प्रतिपादन मां बाप की आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं है यह बहुत बार ऐसा होता है कि मां बाप धर्म जो है अधर्म के रूप में सामने आता है उसका नाम धर्माभासमत भागवत के सप्तम स्कंद के पंद्रहवें अध्याय में देवर्ष नारद ने जुष्ठ से अधर्म के स्वरूप बताए चार उसमें एक धर्माभास भी है कि धर्म के लिवास में कभी कभी अधर्म खड़ा हो जाता है उस समय पहचानना मुश्किल हो जाता है ये धर्म है या अधर्म पिता की आज्ञा की पिता के, के आज्ञा रूपी लिवास में आज धर्म नहीं आया है मेरे सामने चक्रवर्ती नरेंद्र की आज्ञा अधर्म की के रूप में आई राम जी के राम जी के लिए धर्म था मेरे लिए धर्माभास धर राम जी के लिए चक्रवर्ती नरेंद्र की आज्ञा धर्म थी और मेरे लिए धर्म, है। धर्म नहीं है गोस्वामी जी ने लिखा है अगर आप ये कहें मैं केवल यहां की व्याख्या कर रहा हूं अगर आप ये कहें कि पिता की आज्ञा मान करके अधर्म भी कर दिया महाराज परशुराम ने मां का सिर काट लिया गुरुदेव वो धर्म था और यहां धर्माभास है क्यों परशुराम जी की क्योंकि तो पिता की क्या इच्छा थी दिली हार की इच्छा क्या था? कि मेरा बेटा अपने मां का मस्तक काट ले हार्दिक इच्छा थी। हे गुरुदेव हे मेरे पथ प्रदर्शक हे मेरे रहनुमाई करने वाले हे मेरे शिक्षक मैंने तो प्रथा से लेकर के जो कुछ भी सीखा है आपके चरणों में ही बैठती थी हे मेरे पथ प्रदर्शक हे मेरे गुरुदेव श्री परशुराम के लिए पिता की आज्ञा धर्म हो सकती है चूंकि परशुराम के पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा अपनी मां के सर को काट ले, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा धर्म नहीं है धर्माभास है चूंकि मेरे पिता की इच्छा नहीं थी कि भरत राजा हो मेरे पिता की इच्छा थी कि राम राजा हो इसलिए वो उदाहरण हम करने ही घटता है मेरे लिए धर्माभास उनके निर्धार मैं एक एक चौपाई में गुरुस्वामी जी के इस प्रसंग को समाप्त कर रहा हूं जब नंदीग्राम में श्री भरत महाराज जाने लगे गुरुदेव के चरणों में झुक करके प्रणाम किया है गुरुदेव मैं राज्य नहीं लेना चाहता जो मेरा उत्तर पहले दिन था वही उत्तर आज भी है हे गुरुदेव हे राम भक्त शिरोमणी मैं समझ बूझ कह रहा हूं हमारा पथक प्रदर्शन करें हमें आज्ञा दें हम चाहते हैं कि नंदी में श्री पादुका जी को राज्य समर्पण करके नियम पूर्वक रहे वशिष्ठ के आंखों में आंसू छिल चला है वशिष्ठ ऐसे गुरु नहीं थे जो अपनी बात को ऊंचा रखकर के शिष्य को नीचा दिखाने वाले हो वशिष्ठ ऐसे गुरु थे कि सर्वत्र विजय इच्छित, पुत्र शिष्यात पराजय एक बाप और एक गुरु सर्वत्र अपनी विजय चाहता है लेकिन एक योग्य गुरु अपने शिष्य के द्वारा एक योग्य पिता अपने पुत्र के द्वारा पराजय की आकांक्षा करता है वशिष्ठ जी महाराज का हृदय भर भराया आंखें भराई शरीर रोमांच कंटकित हो गया वशिष्ठ जी महाराज भरत वास्तव में धर्म के पत् को तो तूने समझा एक निर्णय ही कि तू जो कहेगा तू जो करेगा और जो तू समझेगा वह धर्म नहीं होगा धर्म का सार होगा समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सारे जग हो सोई वास्तव में हम धर्म का ही प्रतिपादन करते रह गए लेकिन हे मेरे शिष्य हे भक्त हे भक्तराज भरत हे राम मैं भरत आज तू मेरे से आगे बढ़ गया मैंने धर्म का प्रतिपादन वचनों के द्वारा किया है और तूने धर्म सार का प्रतिपादन अपने चरित्र के द्वारा किया धर्म सारे जग हो सोई कहते है राम जी जगाम मनसारामम धर्म जो धर्मकांक्षा तिवर जी कहते हैं रामजी जी की कथम दशरथा जा तो भवे राज्यपहार कर राज्यम चा हमसे धर्मम वक्तु निहार हे गुरुदेव सारे त्रैलोक्य में अगर कोई राजा होने योग्य है तो रघुनंदन रामचंद्र और सारे त्रैलोक्य का राज्य करने योग्य कोई है तो वो थी राम त्रयाणाम अभी लोकाना राघवो राज्य अर्ति रामजी जितने थे जितने आए हैं मंत्री फलाने अधिकारी जितने आए हैं मिशन महाराज जी आए थे बशिष जी ने बुलाया था इसलिए आए थे लेकिन अब उनकी स्थिति क्या है जब श्री भरत जी महाराज ने कहा कि त्रिलोक के में राजा राजा होने योग्य राम है मैं राज्य नहीं लूंगा उनको बुलाऊंगा वही राजा बनेंगे मैं लाऊंगा जाकर कि जितने थे महाराज जितने थे अगर हमसे पूछोगी मैं तो कहूंगा श्री वशिष्ठ जी भी इन सबकी आंखों से आंसू मेरे भरत जी की बात सबकी आंखों से आंसू और ये आंसू हो के नहीं है आज इस हर्ष के आंसू सब खुशी हो गए महाराज हाँ हाँ सब खुशी हो गई ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई समुद्र में डूब रहा था और उस डूबने वाले के पास कोई नाव लेके पहुंच गया और उसको चाह गया ऐसे कह रहे ऐसा हां कह रहे क्या कह रहे अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल की शोक सिंधु भूरत सबई तुम अवलम्बन दी नाव लेके आगे तुम अवलम्बन दी लेखे ले आप तद वाक्यम धर्म संयुक्तम धर्म संयुक्तम नोट करिए आप तद वाक्यम धर्म संयुक्तम सर्वे सभा सदा है, सब बचा नहीं कोई मुमुचू अश्रूणी सब आतु आ रहे रहे तब क्या दुख हो गया क्या हर शाप हर शांत मुमुचू रश्रूणी क्यूंकि क्यों आठ अक्षर आ रहा है महाराज कमाल का है आट। आट अक्षर है आठ आठ अक्षर है सभासदों का जीवन दर्शन है आठ अक्षर में कौन है ये रामी निहत चेत सह इनकी चित्तवृत्तियां राम में लगी हुई अब इसकी व्याख्या कितनी की जाए कितनी विचार कर लो रामी निहत चेत सह जिसकी चित्ती वृत्ति राम में होगी उतनी भरत का राज्य चाहे ना बोले न रामे निहत चेतशाह तो और जब उनके बैठे हुए आंसुओं को देखा कि भरतलाल ने उनके आनंदातिरेक का जब दर्शन किया अनुभव किया तो एक बत्तीस शिक्षक और कर दिया यदिवार न सख्यामी विधिवरतई तुम वनात यदि वनात आर्य पुत्र पुत्र आर्य आर्यपुत्रम विधिवरतई तुम न सख्यामी अगर श्री रघुनंदन को लौटाने में मैं समर्थ न हो पाया ध्यान दीजिए ये वैष्णव की आवाज है ये वैष्णव की आवाज है वैष्णव कहता मैं काम करूंगा और वैष्णव कहता है ठाकुर जी की कृपा होगी तब सीख लो सीख के उठ वैष्णो कहता मेरा आशीर्वाद है तुम प्रसन्न रहोगे श्री राम अवैष्णु और वैष्णव क्या कहता है पार्वती ही निर्मय ऊज्जय सोई कल्याण सोयक द्रौपदी ये चरितता कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंद गुज देख लिया सद गुरु एक गुर गुरु थोड़े बहुत गुरु हाँ जी सकृष्ण क्वा भी नौन है दश्म से जिसने द्रौपदी का परित्राण किया कौन है वो कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है वैष्णव बोल है कौन बोल रहा है डूबा हुआ वैष्णव बोल रहा है कौन बोल रहा है गा हुआ वैष्णव बोल, बोल रहा है कौन बोल रहा है वैष्णव धर्म के अनुसार चलने वाला वैष्णव बोल रहा है द्रौपदी च परिप्राता जो कौरव कश्मल से द्रौपदी का परिप्राण करता है जो गोप सुंदरियों का पालन करता है हे भक्ति वो कहीं गया नहीं है तो तुम्हारे दुख को भी दूर करेगा तुम्हारे बेटों को बुढ़ों से जवान करेगा। देगा यही पता नहीं क्या कृष्ण क्वापिन यदि सक्ष्यामी अगर मैं लौटा नहीं पाया ये नहीं कि लौटा ही पाऊंगा अगर न लौटा पाए तो सुन ली काम आएगा तो बनम तत्री वो वत्स्यामी फिर उसी वन में मैं रह जाऊंगा मैं उसी बन में रह जाऊंगा ये भी नहीं है कि उनको लौटा दूंगा मैं रह जाऊंगा लोटे तो, तो बनम त्रैव वत्स्यामी कैसे रह जाओगे यथारियो लक्ष्मण तथा जैसे सी लक्ष्मण है वैसे संक्षेप तैयारी होने लग गई खुशी की लहर दौड़ गई बहुत दिनों के बाद अयोध्या के लोगों में आज हंसी दिखाई पड़ रही है बहुत दिनों के बाद अयोध्या के लोगों में आज उत्साह नजर आ रहा है बहुत दिनों के बाद लोगों को आज भोजन अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आज लोगों को पानी पीने की इच्छा हो रही है बहुत दिनों के बाद किसी माता ने अपने बच्चे को लाल करके दूध पिलाया है बहुत दिनों के बाद किसी पत्नी ने अपने पति को प्रियतम कहा है नहीं तो कहती थी दृष्टि से देख करके यहाँ रह गए राम जी चंगल चले गए सुना बहुत दिनों के बाद आज कोई बेटा अपने पिता की गोद में माता की गोद में बहुत दिनों के बाद लोगों की, की मन में आकांक्षा हुई कि अयोध्या का दर्शन करें सभी का स्नान करें हाँ खुशी की लहर दो आनंद ही आनंद है आज आंखों आज आंखें अगर अस्त्र परिपूरित है तो प्रेम के आंखों से मीठी आंसुओं से खा रहे आंसू जल्दी करो तैयारी कर लो जल्दी जाओ कोई देर न हो जाए जल्दी करो जल्दी तैयारी करो उस तरह फिर कहीं जैसे रांची छोड़ के चले गए थे वही किसी कहीं भरजी छोड़ के न चले जाए जल्दी करो तैयारी करो जल्दी करो हाँ दिखाई इसमें मन ततो तोधांगना सर्वा भर्तन सर्वान् गृह गृह यात्रा गमन आज्ञा त्वर ये स्म जल्दी करो जल्दी करो मैं भरत जी छोड़कर चले जाएंगे जिसे राम जी चले गए थे ऐसा नहीं तो, जल्दी करो जल्दी करो राम जी सब इस प्रकार से चलने के लिए तैयार हो गए राम जी अब तत समुत्थित कल्यन आस्थाय चंदनोत्तम प्रजयउ भरत शीघ्र राम दर्शन कामया भरत जी महाराज मैं संक्षेप करके कह रहा हूँ इतने नहीं भर जी महाराज श्री राम दर्शन की कामना को लेकर के रख पचे आप गांधी जी बापुर राम दर्शन का मैया राम जी के दर्शन की कामना से जा रहे हैं आना न आना तो मालिक की मर्जी आना न आना तो मालिक की मर्जी है तो क्योंकि जा रहे हो बारह वर्ष से तरफते हुए इस नेत्रों को गांधी जी के दर्शन से संकुल्त आपन राम दर्शन कामयाब का अनुवाद कर रहे हैं दो जी महाराज आपन दारूणीनता सब ही कहो सिरनाय नाय देखे बिनू रघुनाथ पद जियनी न जाय देखे बिनु मैं अपने मन की जल्दी को शांत करने के लिए चलता रामदर्शन कामया श्री भरत जी महाराज के पीछे पीछे शत्रुघुन जी महाराज और कौन चल रहा है बड़ा भावपूर्ण श्लोक मुझसे उच्चारण होने जा रहा है और इसका भाव जो मेरे हृदय में हिलोरी कर रहा है उसका व्याख्यान तो न कर पाऊंगा लेकिन इशारा जरूर कौन तो चल रहा है श्री भरत के पीछे आप बड़े इज्जतदार हैं बड़े सम्भ्रांत हैं आपके जीवन में तनिक्षा कलंक लग जाए घर के बाहर निकलना चाहोगे बात निकलना चाहोगे क्यों नहीं निकलना चाहोगे लोग क्या कहें कह के से बढ़ के सम्भ्रांत कौन होगा श्री कह के इसे बढ़ के इज्जतदार कौन होगा श्री कह के इसे बढ़ के सम्मान्य कौन होगा और ये भी जानती है कि मैं जहां जाऊंगी वहां लोग कहेंगे उंगलियां उठेगी ये वही रानी है ये वही कुरुआ है ये वही कठोर हृदया है जिसने श्री राम को जन्म दिया उठेंगी उंगलियां लोगों Hmm? के कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पन की जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुखदी ये कहने वाले निषाद भी आगे मिलेंगे रानी मैं जानी रानी को मैं जान गई अजानी महा पाहन होते कठोर हो रही हो है ये कहने वाले नर आगे मिलने वाले कहती कहती सब सहूंगी लोगों की उठी हुई उलियों को बर्दाश्त करूंगी लोगों की घृणा भरी हुई आंखों को सहलूंगी लोगों के मुख से निकलती हुई कटुकतियों के, के बौछार को अगोलूंगी लेकिन जंगल जरूर जाऊंगी रुक नहीं पाऊंगी जरूर जाऊंगी क्यों जाऊंगी कम से कम अपने रघुनंदन रामचंद्र को भरा के हार सुन लू मैं इसकी व्याख्या करूं शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं कोशिश भी करूं तो समय नहीं इसलिए प्रणाम करता रहा हूं जाने वालों में सबसे पहला नाम है कई की देख रहे हैं तो महर्ष शब्दों के द्वारा प्रेरित भरित कर सबसे पहला नाम इसी कई जा रहा है कई के चा सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी सब ध्यान देनी चाहिए कौन कई कही जा रही है संतुष्टा जो श्री राम के श्री राम के ले आने से ही संतुष्ट होगी जिसकी मात्र कामना है कि राम जी चले चले हमने हमें मैथिली सैनिक प्रसंग याद आता है लाइन ही आई बड़ी चीमती तो लाइन वहां पर लोगों ने कहा तो भरत जी तुमको पैदा करके तुम्हारी मां ने तुमको समझ नहीं पाया भरत तुम्हारा चरित्र तुम्हारी मां भी नहीं समझ पाई तुमको पैदा उसने अवश्य किया सारा समाज जुटा हुआ था और उस समाज में कई जी उठके खड़ी हो गई रघुनंदन ये बात सत्य है मैं जान नहीं पाई भरत को और जब भरत को बगैर जाने मैंने उसका राज्य माना है मांगा है तो मेरी याचना झूठी हो और तुम वापस बा, घर चलो चलो वापस रामयन सूत्र है महाराज इस सूत्र की व्याख्या करिए महाराज इस सूत्र की व्याख्या ऐसी है ग्रंथ भर जाए महाराज मैं आपसे ठीक निवेदन करता हूं इस सूत्र की व्याख्या ऐसी करुण है कि मेरे में तो सामर्थ्य नहीं लेकिन कोई भाव संत कहे जो दीवार रोप रहे जड़ रोप रहे महाराज चेतन की तो, तो बात छोड़िए मेरे में ऐसा श्लोक है ही? कई कैकेयी च सुमित्राच कौशल्याच यशस्विनी रामान संतुष्टा ययुरयान भास्वता अब इनके मन में क्या कामना है ये पुरवासी किस कामना से चल रही है इन पूर्वासियों तो का क्या भाव है हु? अगर मैं अभी कहूंगा प्रसंग लगाने के लिए तो आनंद नहीं आ पाएगा चलने दो चीजें राक्षसों के मारने में जल्दी कर लेंगे क्या क्यों तो? राक्षसों के मारने में जल्दी कर लेंगे क्या यहां पर तो आनंद से चलिए श्री राम जय राम जय जय राम, जै राम, जी राम, जी राम, जी राम Shiva Jai Ram Jai Jai Ram Shiva Jai Ram Jai Jai Ram Shiva Jai Ram Jai Jai Ram Shiva Jai Ram Jai Jai Ram भगवान श्री भरत महाराज चित्रकूट जाने के लिए रथ पर चढ़ गए हैं और सभी लोग बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बड़ी आशापूर्वक बड़ी उत्कंठा से मधुर मंगलमयी आकांक्षा से भर करके चित्रकूट की ओर चल रहे सब चले ब्राह्मण चले क्षत्रिय चले वैश्य चले शूद्र चले सब चले रहे मणिकार चले जो मणियो को बनाते हैं कीड़ा तरासने का काम न करते हैं मणिकार चले कुंभकार चले सुवर्णकार चले कम्बलकार चले दंतकार चले सुधाकार चले सब चले और सबके मन में एक कामना है कि राम जी को कब देखें ये रास्ता कैसे पार होगी जल्दी से जल्दी और भगवान श्रीराम के दर्शन कब होंगे यही कामना कर का रहे हैं कदा द्रक्षा महे राम कब आवेगी जब हम लोग श्री राम जी का दर्शन करेंगे कब ही देख गे दे नयन भरी राम लखन कदा द्रक्षा महे रामम राम को जो जगत शोक नाशन जो सारे संसार के शोक का नाश करने वाले हैं तो शोक के नाश करने में उनको बड़ा भारी उपाय करना पड़ता होगा के दृष्ट एवि न शोकम अपने श्यति राघवन मात्र दर्शन करने से ही श्री रघुनंदन जहां वो आंखों से ये विषय बने वही शोक अपने आप नष्ट हो जाए इस प्रकार मेघ श्याम महाबाहु स्थिर सत्व दृढ़ व्रतम जो सांवले हैं कितने सांवले हैं कि सान्द्रानील पयो सौभव तनु जो जल भरी गरजते हुई बरसने वाली बादल की तरह सांवल बहुत सांवल है सर मेघश्याम की तरह सावल है भाव कहने का क्या रामजी तो दर्शन मात्र से सुख मिलता है मेघ श्याम कहने का भाव उनके दर्शन करने मात्र से सुख मिलेगा मेघ श्याम कहने का भाव कि वो जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले हैं और दृढ़ व्रत हैं ऐसे श्री रघुमंदिर का हम दर्शन करें इस प्रकार की आशा को संजो करके सब लोग चले जा रहे हैं अब पहुंच गए श्रृंगवीरपुर समासे से दुस्तो गंगाम श्रृंगवीरपुर प्रति वह श्रृंगवीरपुर यत्र राम सखा जहां पर निषाद राज्य महारा निषाद राज जी का परिचय दे रहे हैं कि सबसे बड़ा परिचय यह है उनका राम सखा राम जी के सखा और वीरा वीर है गुहा ज्ञाति गण्रत निवस्य प्रमादे न देशम तम परिपालय ये श्लोक जो है इस समय निषाद जी का जो पूरा चरित्र है उसकी सूची है ऐसा समझिए यत्र शखा वीरो गुहो ज्ञाति गणई रिव्रत भाव उसके जितने जाति भाई के हैं सब उसके कहने में। कोई ऐसा नहीं कि जो उसकी कथन को कभी अवज्ञा कर सके और निवसत्यप्रमादेन उनमें प्रमाद नहीं है अप्रमाद पूर्वक निवास करें आलश्य नहीं है सम सावधान है भरत जी महाराज आए उन्होंने देवी जी ये बात बात करना हो तो बाहर जाके बैठिए, आपसे कह रहा हूं पीछे वाली बैठी बाहर जाके बैठी तो बात करना हो निवसत्य प्रमादीन अप्रमादीन निवेश अप्रमत्त होकर के सावधान होकर के ठाकर जी ने बात करते निवसत्य प्रमादीन देशम तम परिपालयन और अपने देश का परिपालन करते हैं इस प्रकार श्री श्री भरत जी महाराज पहुंचे भरत जी महाराज वहां पर रुकना चाहते हैं क्यों रुकना चाहते हैं कि यहां महाराज चक्रवर्ती जी के जाने के बाद गंगा जी का पहले पहल दर्शन हो रहा है और गंगा जी पर वह महाराज का कुछ भी करना चाहते हैं। दातु चावद इच्छा स्वर्गत महीपतेह निता इसे और रखना हैं। श्री निषाद राजी महाराज ने कहा भीड़ बहुत आ रही है धूल उड़ रही है पक्षी उड़ उड़ करके इधर उधर जा रहे हैं क्या बात है कौन आ रहा है पता लगाया क्या भरत जी महाराज निषाद राज ने अपने सारी साथियों को बुला लिया कभी निश्चित है कि भरत जी महाराज राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं नहीं तो इतनी सेना किसको अच्छी लगती और राम जी के मारने के पहले ये हमको बंधन में बांधेंगे जुड़ बंधयिष्यति वाशयी ये समाप्त ही कर देंगे बंदयति व पाषयी अथवा स्मान बधिष्य हमको बांधने या मारने के बाद ही आगे बढ़ेंगे अनुदास राम पिता राज्य विभाषितम ये कई कई का लड़का भरत जरूर रामजी को मारने के लिए जा रहे हैं कई कई हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि तस्यार्थ कामा तस्थ गंगा सन्नद्धा गंगानूपे अत्र गंगा रूपे तिषत सब सबको इसे प्रार्थना है गंगा, गंगा के तीर पर गंगा तीरें तिष्ठत सब तो जो गंगा किनारे खड़े होते हैं क्योंकि राम जी हमारे स्वामी भरता चै स्वामी ही नहीं है हमारे मित्र भरता चैव सखा चैव रामोदासर थिर मम इसलिए सबके सब, सब लोग तैयार हो जाओ पांच सौ नावें हैं हमारे पास पांच बड़ी बड़ी नाव पांच सौ है और एक नाव में अस्त्र शस्त्र से लैश वीर पांच सौ आ सकते हैं सौ सौ आ सकते हैं एक में सौ आ सकते हैं पांच सौ नावे कितने सैनिक तो सैनिकों को खाली नाव में कह दिया आप लोग अस्त्र शस्त्र से लैश होकर के हमारी पांच सौ नाव में एक एक में सौ सौ आदमी बैठ जाओ नाव नावान शतान पंचान कईवर्ताम शतम्, शतम् और यदि भरत जी महाराज राम जी के प्रेमी हैं राम जी के भाई की तरह जा रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं हम उनकी सहायता करेंगे आवाज ही इन्हीं 500 सौ से उनको हम बाजी कर देंगे राम जी इस प्रकार से लेकिन आप लोग तैयार हो जाओ आप लोग गाफिल मत रहना मारने के लिए भी आ सकते हैं और हे वीरों जिंदगी में आज बहुत बड़ा काम है हमारे इतना बड़ा काम कभी आया नहीं आगे आने वाला नहीं है आप लोग तैयार हो जाओ आज काज बड़मो ही आज बहुत बड़ा काम है हथवा भी वो रहू तरण की जिये घाटारो घाट को अवरुद्ध कर लो लोटू सकल मरे कैठाटार सब लोग मैं यहां मरने की तैयारी कर लीजिए था टू सकल मर आने दीजिए स्वामी जी है मर था सकल मरे कहे था सब लोग मरने की तैयारी कर लो इस प्रकार से निषादराज जी महाराज चले हम देखे कैसे हैं कुछ भेद सामग्री को लेकर के निषादराज जी महाराज आगे बढ़े भरत जी महाराज के उजा करके प्रणाम तो किया है और भरत जी महाराज से कहते हैं महाराज यह तो आप लोगों का बगीचा है जैसे राजा लोग बगीचा में घूमने के लिए जाते हैं उसी प्रकार ये सिंगवीरपुर अयोध्या के राजाओं का बगीचा है निष्कुटश्च व देशो यम वयम लेकिन बगीचा में जो माली वगैरह रहते हैं जब राजा जाने के लिए तैयार होते हैं कि आज बगीचा घूमने जाएंगे तो मालियों को पहले सूचना दे दी जाती है कि तैयार करके रखना जलपान की सामग्री तैयार करके रखना ये करना वो करना हम लोग आज बगीचा को घूमने तो आपने हमको ठग इसलिए लिया कि बगीचा में आप घूमने तो जरूर आए लेकिन हमको कोई सूचना नहीं आपको पहले सूचना देना चाहिए श्री निषाद राज जी कहते हैं महाराज आपकी सेना में जितने लोग हैं आज हमारी प्रार्थना है कि सबका स्वागत सत्कार राष्ट्र हो। ओर से कहते हैं कितना बड़ा हृदय है आपका कितने उदार हैं आप हुँ? मेरी सेना का इतनी बड़ी सेना का आप स्वागत करना चाहते यहां पर बड़ा सुंदर से मोहन लिया क्यों न हो आप मित्र कैसे आप मित्र, मित्र बढ़िया संबोधन कि मम गुरो सखे श्री के सखा ऊर्जित खल उपे काम मम गुरो सखे ये उमे तम ईदृशी सेना अभ्यर्चयतु तुम से अभ्यर जो हमारी इस प्रकार की सेना की आप पूजा करना चाहते हैं स्वागत करना चाहते हैं सत्कार करना चाहते हैं कि आपका सब कुछ बड़ा उदार हो गए सदाशयता परिपूर्ण आपका वचन है लेकिन हे निषादराज जी आपकी इस भावना से ही हमारी सेवा सत्कृत हो गई है हमारी सेवा तो सबसे बड़ी यह है हम लोग इस गहन प्रदेश से अपरिचित हैं और श्री राम जी को हमको खोजना है हे निषादराज जी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि इस जंगल में हम लोग जाएं कहीं भटकने गहनो यम वृषम देशो गंगान को दुर और ये गंगा का किनारा भी दुरत्यय है इसको हम जल्दी पार भी नहीं कर पाएंगे इसलिए हे विषादराज हम गंगा का अतिक्रमण कर ले उस गहन जंगल में जाके भूल न जाए हमारे साथ बहुत लोग हैं छोटे भी हैं बड़े भी हैं स्त्रियां भी हैं पुरुष भी हैं वृद्ध भी हैं इसलिए सबकी यह व्यवस्था है। ने हाथ जोड़ करके कहा निषाद राज जी को संबोधन कर रहे हैं विशेषण कर रहे हैं कौन निषाद राज के गुहो गहन गोचरा जो इस गहन बन के चप्पे चप्पे से परिचित हैं ऐसे ऋषि निषादराज बोल रहे हैं कि दास आएसनुगम श्य महाराज हम व्यवस्था ही नहीं करेंगे हमारी यहां की बहुत बड़े संख्या में दास आपके साथ जाएंगे आपके पीछे पीछे चलेगी अरे गेरे नथु खैरे दास नहीं जाएंगे जिनको यहां काम नहीं है कुछ जो तो ठलुआ बैठे हैं हो बटिया ऐसे दास नहीं जाएंगे देशज्ञा जो देश जो परिचित हैं ऐसे जाएंगे ऐसे भी नहीं जाएंगे ये जाएंगे तो कहेंगे ले आओगे चार बार जरा भोजन करने के लिए लाए कहेंगे ऐसे भी नहीं जाए सुसमाहिता ऐसी बात सुसमाहिता देशज्ञा दाशाह तो हम अनुगमिष्येंगे ऐसे लोग जाए दास को भेज दोगे हम दास को नहीं महाराज जी आपका सेवक आपके साथ चलेगा अहं चानुगम श्याण राजपुत्र महाबल हम आपके साथ चलेंगे लेकिन लेकिन क्या ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं सैन्य सपरिकर सानु हम आपकी सेवा करेंगे लेकिन तो पहले आप हमारी बात का उत्तर दो आपके तरफ से हमारा मन शुद्ध है हमारे मन को विश्वास दिला दो कि हम पवित्र रहे हमको तो, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आप श्री राम जी का राम जी को मारकर निष्कंत राज्य करने जा रहे हमारे मन में ऐसी भावना है महती सेना शंका जनयती हमें आपकी बहुत बड़ी सेना मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रही है ये क्वच्चिन्न दुष्टो व्रजसी रामस्य से आकृष्ट कर मणा है और अगर ऐसे आप जा रहे हैं तो हे है स्वामी हम आपका मुकाबला करने के लिए योग्य नहीं है लेकिन हमारे लाश पर से आपको जाना पड़ेगा हमें ऐसे नहीं जाने देंगे भयंकर समर होगा हम अपनी जान लड़ा देंगे रघुनंदन के पास इस प्रकार आप बिना बाधा के नहीं जा सकते भरत जी महाराज ने कहा निषाद तुमको ऐसी भावना मेरे प्रति नहीं करनी चाहिए बुद्धिर ज्यान में कार्या सत्य कह रहा हूं कि सत्य यहां प्रतिज्ञा है मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि राघव सही में भाता राम जी मेरे भाई है। बाई ने ज्येष्ठा ज्येष्ठा ही नहीं है पित्री समाह मेरे पिता जी बराबर पड़ी थी प्रेम की मस्ती छलक रही थी निषाद राज को समझने में विलंबन लगा निषाद राज जी ने कहा श्री निषाद जी ने कहा आप धन्य हैं आपका जीवन धन्य है श्री भरतलाल जी महाराज बिना प्रयत्न का आया हुआ राज्य और उसको छोड़कर करके आप इस प्रकार से जा रहे हैं इस जगती तल में कोई आदर्श मिलेगा नहीं धन्यस्तुम पश्यामि तुल्यम तले कि की अयतनागतम राज्यम यस्व त्यक्तु मिहेसी चलत फयादे चलत पयादे घात फल पिता दीन तजिराज जात मनावन रघुबरही भरत सरिस को आज आज तुम्हारे बराबर कौन है आप महान सौभाग्यशाली है श्री निषादराज जी ने इस प्रकार श्री भरत जी का स्वागत किया है कहिए बताओ मेरे राम जी कैसे गए हैं यार निषादराज बहुत पड़े के महाराज बलकलांबर धारण करके गए और आगे कहते कहते निषादराज चुप हो गए क्या बात मेरी इन हाथों ने बड़ा पाप किया है क्या किया ठाकुर ने आज्ञा अधिक न्योगी माना बरगद का दूध लाओ और बटवृक्ष का दूध मैं इन्हीं हाथों से निकाल के लाया हूं और उसका उपयोग श्री राम के मस्तक की जो अलकावलियां थी टेढ़े टेढ़े घुघराले सुचिक्क बाल थे उन बालों में उसको डाल दिया था और गुगराली अल्के गायब हो गई उसके स्थान पर जटा परिणित हो गई मैंने किया अपने हाथों से दूध लाकर के मैंने श्री राम की जटा बनवाई और यहां से श्री रघिनंदन जटिल होते गए जटाचीर धरऊ तऊ द्रुव चीर वास महाबलऊ कुंजर जू थपो बम बड़े शुप धरऊ परम तप विपेक्ष और बड़े सावधान थे विपेक्ष मानव मैंने सावधान हो बड़े सावधान थे महाराज भी उप लगा है सर्वतः दत्तावधान इधर उधर चारों तरफ देख रहे आगे आगे श्री राम जी जा रहे हैं पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं बीच में श्री थे। सावधान हो यहां से गए धारण करके गए सुनकर के श्री भरत जी महाराज मूर्खित से गिर पड़े महाराज हाराम कहते हुए भरतम मूर्चितम दृष्टा विवर्णवदनो गुहा श्री भरत को गिर करके मूर्छित होते हुए जब निषाद राज ने देखा तो जैसे भूकंप में पेड़ कांप जाता है उसी प्रकार से निषाद कांप जाए जी महाराज रोते हुए दौड़े आकर के भरत जी महाराज को उठा करके इससे समेत समेट लिया और समेट करके शत्रु जी बड़े जोर से रो रहे परिस ही रो रो और रोते रोते शत्रुजी महाराज भी विषज्ञ शोक आकर्षिता भरत शत्रु में दोनों मूर्चित हो गए मैया सुना दौड़ी श्री कौशल्या के आते आते श्री भरत जी महाराज घोष में ला यहां कौशल्या जी ने जिन शत्रों का उच्चारण किया है उसको आप ग्रंथ में अध्ययन करना मैं उसको नहीं कह पाऊंगा प्रसंग संघरुक जाएगा श्री शल्या जी को सांत्वना तो दी है श्री भरत जी ने आ सांत्वना तो देकर के श्री निषाद राज जी से कहते हैं निषाद राज भर रहे स्वामी रात भर रहे हैं हाँ सोए कहां थे खाए क्या है कहां पर रहे ये सब हमको बताओ और दिखाओ नेक नयन मन क नयन मन जरनी जुड़ाऊ पूछत सखी सुठाऊ दिखाऊ जहसी राम लखन नि सोई कहत भरी जल लोचन कोई क्व अवसद रात्रो अवसद रात्र क्व सीता क्व लक्ष्मण अस्वपन शयने कस्म कौन सा गद्दा था कौन सी तकिया थी अस्वपन शयने किम कि गुह शंस मुझे बताओ भरत जी महाराज की दशा तो विलक्षण है लेकिन निषाद की दशा कम विलक्षण है निषाद राज जी व्याकुल होकर कहते हैं स्वामी उन्होंने क्या खाया है लक्ष्मण जी एक पात्र में जल लाए उस पात्र के जल को श्री राम जी ने पी लिया श्री किशोरी जी ने पी लिया और जो बचा था उसको श्री लक्ष्मण ने पी लिया यही उनका भोजन था सोई थी निषागराज जी महाराज ने उस स्थान को आराध्य देव मान करके संजो करके रखा है नहीं आप सोचो महीनों के बाद आज ये चरित्र हो रहा है रामजी सोए कहां थे एक पेड़ के नीचे एक पेड़ के नीचे ठाकुर सोए महीने भर की बात हो रही है महीना कौन सा है जेठ अब जरा कल्पना करें जेठ के महीने में अब सोए किस चीज पर थे पत्तों पर कुशा पर एक पेड़ के नीचे कुशा पत्ता जेठ के महीने में रुक सकता है कहा का कहा पहुंच जाए लेकिन जेष्ठ के महीने में बिसे हुए, बिसे हुए बिछा हुआ हो बिछा हुआ हो वो पत्ता और पत्ता और कुश की जो साथरी है उसको निषाद राज जी ने तुरंत घोषणा की अपने सेवकों को बुलाकर के अपने परिवारजनों को बुलाकर अपने भाई और पत्नी को बुलाकर यह मेरा आराध्य स्थल है ये मेरा आराध्य स्थल है यहां का एक तृण इधर उधर होने नहीं पावे मैं इसकी नित्य पूजा करूंगा मैं नित्य इसकी परिक्रमा करूंगा ये मेरे लिए अयोध्या है अयोध्या से बढ़कर है यहां की कोई चीज नष्ट होने न पावे इधर उधर भी न होने पावे ध्यान देना इधर उधर भी ना होने पावे एक तृण यहां का वहां भी न जाने पावे था स्थिति बनी रहे जैसी है वैसी बनी रहे तदिंगुदी मूलम इदमे च तत्णमस्मिन रामच सीता च रात्रिम ताम सैत उभ ये वही तृण है ये वही तृण है इंगुदी मूलमागम्य रामसैयाम अवैक्षत उस इंगदी वृक्ष के नीचे आकर के रामसैयाम भगवान की शैया का श्री भरतलाल जी महाराज ने दर्शन किया सोच रहे हैं कि कैसे सोए हो गया कथम शीते मही तले कैसे सोए राम जी अब उसकी रक्षा किस तरह से यहां देखें आप इदम इम सैया मम भ्रातु मेरे भाई की सैया है मेरे भैया यहां सोए थे जरा ध्यान देंगे ईदम आवर्तितम शुभम देखो यहां ठाकुर ने करवट लिया है करवट लेने से यहाँ का तृण कुछ है। गया, नीचे दब गया देख रहे हैं आप किस तरह सुरक्षित है इदम आवर्तित शुभम स्थंडिले कठिने सर्वम गात्रि विमृदितम तृणाम यहां शरीर से ये तृण विमर्दित हुए है समझी ये देखो ये देखो ये देखो ये कुशा ये उठा हुआ है क्या बात है क्या इसमें एक धागा लगा ये धागा कैसा है जब किशोरी जी उठी हैं तो उनका अंचल इसमें फंस गया है ये भर्ती कह रहे ये भर्जी कह रहे हम्म राम जी उत्तरीयम इहासक्तम उत्तरीयम इहासक्तम सुव्यक्तम सीतया तदाम उस समय कौशे की साड़ी पहने हुई थी ये भी निश्चित है सत्ता कौशेय तंतव ये देखो ये देखो यहां पर सोने की बूंदे पड़े हुए हैं सलमे सितारे उस साड़ी में लगे हुए थे सक्ता कनक बिंदव सियारा जरा आख खोल के सुनी सक्ता कनक बिंदव एक कनक बिंदु सुवर्ण के बिंदे यहां पर सुवर्ण के सल में सितारे यहां पर है इस तरह से अरे भरग जी की भावना तो है ही मैं तो मुग्ध हो रहा हूं निषाद की भावना आप आप मेरे पीछे चल रहे हैं मैं तो मुग्ध निषाद की भावना पर हो रहा हूं राम जी एक खुले हुए पेड़ के नीचे कैसी सी निषाद ने इसको संजोया है संजोया है नहीं संजोए है संजोया है संजोए हैं और जिंदगी भर संजोए रहेंगे अपने आधा आराध्य मे हमने भी हमने इस युग में भी अभी भी दर्शन किया है मुझे इस प्रसंग पर बरबस याद आ जाती है बात बर्बस याद आ अभी भी याद आ है हमको सीख लिया। हम कई जगह जाते हैं महाराज जी बड़े भाव भाव स्थलों पर जाते हैं हमको दर्शन कराते हैं कभी कभी लोग जाकर संतों की आवास स्थली कई यहां पर संत शिरोमणि निवास करते थे उस आवास स्थल ज्यों का क्यों बना हुआ है इन्हीं नेत्रों ने दर्शन किया है मैं, मैं एक बार बटाला गया बटाला पंजाब के एक शहर है तो वहां मुझे लोग ले गए दर्शन कराने के लिए उस स्थान का नाम था कंद साहब कंद साहब उस स्थान का दर्शन कराने के लिए लो लोग ले गए तो मैंने दर्शन किया मैंने कहा यहां और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा हमारे यही कंद साहब चारों तरफ कांच कांच के भीतर एक मिट्टी की दीवाल पंजाबी भाषा में कंद कहते हैं दीवाल का गुरु नानक देव कभी वहां आकर के उस दीवाल पर खड़े हुए हैं इसलिए उसको सुरक्षित रखा है सिखों ने आज भी चले जाइए मुझे तो गए हुए करीब पच्चीस तीस वर्ष हो गए होंगे आज आप भी चले जाइए कोई गया है पंजाब का है कोई है कोई गया है कोई गया, है? कोई गया है? देखो कंध साहब आज भी सुरक्षित रहेंगे और गुरु नानक देव पांच सौ वर्ष पहले तो जब ये आज के सिख सुरक्षित रख सकते हैं तो क्या निषाद ने उसको सुरक्षित न रखा हो ये ये आराधना है ये आराधना है महाराज जी बहुत जगह मैं गया हूं महाराज जिस स्थलों जिस स्थल पर मैंने ठाकुर को रखकर के पूजा किया उस स्थल को भक्तों ने मंदिर बना डाला है दास क्यों वैसे सही कि नहीं भक्ति की बात है ये भावना की बात है और लोग क्या करेंगे क्या महाराज का वस्त्र छूट गया है कि दे दो किसी साधु को किसी दिखमंगे को दे दो और भाव क्या करेगा उस भक्त को लेकर उस वस्त्र को लेकर के अपने आराध्य स्थल पर रख देगा किसी संत का वस्त्र वैष्णव होता है ये सूखे हृदय वाले क्या जाने है इसको ये तो कोई सरस हृदय ही जान सकता है धन्य है धन्य है आपकी भावना श्री भरत जी महाराज वहां पर बहुत व्याकुल हुए हैं उसको देख करके श्री राम और सीता की सैया देख करके मेरा लक्ष्मण कहां है कहां सोया है विषाख की आंखों घराई हमने अनेक प्रयत्न किए जो कर सकते थे सुविधाएं की लेकिन हे भैया भरत हम लक्ष्मण जी को सुला नहीं पाए और रात बजात जा करके पहरा देते थे श्री भरत जी व्याकुल हो गए हैं यहाँ पर धन्य खलु महा भागो लक्ष्मण सुबह लक्ष्मण भ्रातरम विष मे काले लक्ष्मण श्री राम जी के इस कठिन समय में आप राम का अनुवर्तन कर रहे हैं आपका भाग्यशाली कौन होगा इस प्रकार से श्रृंगमेरपुर पुरुष आगे श्री भरत जी महाराज प्रस्थान करते हैं पांच सौ नावें आ गई हैं अपरात पार भय एक कई खेवा प्रात पार भय एक और यहां से निकल करके सिंहवीरपुर से ये सारा समाज गंगा यमुना के पवित्र संगम पर जहां त्रिवेणी की धारा कल्लोल कर रही थी उस महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर पहुंच महर्षि भरद्वाज के आश्रम पर जब पहुंचे वशिष्ठ जी महाराज नेता के रूप में आगे आगे चल रहे हैं जो ही भरद्वाज जी ने श्री वशिष्ठ जी के दर्शन किए कृतार्थ हो गए धन्य हो गए अर्घ लाओ पादलाओ ये लाओ वो लाओ है? आवाज बच गई महाराज वशिष्ठ मत दृष्टव वा भरद्वाजो महात संचा संचालासना संचा तूर्णम शिष्यान अर्घ्यम इति ब्रुवं ले आई समस्त पूजन सामग्री आई श्री वशिष्ठ जी महाराज का श्री भरद्वाज जी महाराज ने विधिवत पूजन किया है उसके बाद भरत जी महाराज ने साष्टांग प्रणिपात किया साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री भरत जी महाराज को देखकर के श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं आप राज्य छोड़कर के कहा जा रहे हैं आप राज्य छोड़कर के कहा जा रहे हैं आपका यहां आने का क्या काम कि मिहा गमने कार्यम तव राज्यम प्रशासत आप अपनी यहां आने का कारण सब बतावें हे भरतलाल आपकी माता के चरित्र को सुनकर हमार के हमारा मन आपके प्रति अपवित्र हो गया है शुद्ध नहीं है एतदा चक्ष सरबम में नहीं मैं शुद्ध ते मन भरत जी महाराज की हो गए आंखों में आंसू बहने लग गए पर दुखा वाचा संसज मानया संसज मानया वाचा आ संसज माना मैंने स्खल किया कोई अक्षर स्पष्ट निकल नहीं रहे स्खलित बाणी से श्री भरत जी महाराज ने कहा हा हतोस्मी हा मैं मारा आहंत। भगवान भी मुझको ऐसा समझ रहे हैं यह हम के लिए भरद्वाज भरद्वाज के लिए भगवान सबका है हतोष में यदि माम एवं भगवान अपिमन्यति भगवान अपिमन्यति भगवान भी मुझको मानना है भगवान मने जिसमें समग्र ज्ञान हो और जिसमें समग्र वैराग्य हो वैरागी ही वैरागी का हृदय समझ सकता है और आप तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जान के आप ऐसा कह रहे हैं भगवान अभी कहने का मतलब जब आप कह रहे हैं तो दुनिया में अगर कोई कहे तो आश्चर्य क्या है श्री भरतला जी ने बहुत कुछ कहा और कहे हे महात्मल हम राम जी को मारने नहीं जा रहे हैं हम राम जी को मनाने जा रहे हैं ऐसा श्री भरत जी महाराज ने अपनी सफाई पेश की राम जी प्रतिनियुम अयोध्या वितुम अहम तुम तु तम नरव्याग्रम उपयात प्रसाद कम तम नरव्याग्रम प्रसाद कसादय तुम उनको प्रसन्न करने के लिए हम जा रहे हैं मारने के लिए नहीं जा रहे हैं मैं उनका चरण पकड़ करके यहाँ लाने का प्रयास करूंगा प्रभु हम तो इसलिए जा रहे हैं वशिष्ठ आदिओं ने भरत द्वाजी महाराज से कहा महाराज कृपा क्या भरत अत्यंत सद्भाव पूर्ण है इनको शंकर की दृष्टि से मत देखें राम जी श्री भरद्वाजी ने कहा भरत हमको सब मालूम है हम सब जानते हैं हु? जाने चैतन मनस्थनते तो जा आप सब जानते हैं तो पूछे क्यों ऐसा क्या भरत भरत मैंने इसलिए पूछा है जब तुम्हारा चरित्र भविष्य में लिखा जाएगा जब तुम्हारे चरित्र का कवि गान करेंगे अपनी पवित्र लेखनी के द्वारा उस तो समय कवियों को लिखने में सुगमता हो जाएगी कि भरत जी की परीक्षा किसने नहीं की भरत जी का चरित्र परीक्षा के गहन कसौटी पर कसा गया है और हे भरत किसी के जीवन में चमक आने के लिए परीक्षा नितांत आवश्यक है इसलिए मैंने पूछा है तुम्हारे चरित्र को दुनिया में उजागर करने के लिए ऐसा श्री भरद्वाजी बात कह रहे हैं जानी चैतन मनस्थम ते दृढ़ीकरण मस्त अप्रिछम तवात्यर्थम कीर्तिम समर्धयन इसे मैंने पूछा श्री भरत जी महाराज ने पूछा महाराज हम राम जी का दर्शन करना चाहते हैं हमको रास्ता बताइए आज नहीं कल अब तुमको कल जाना है स्वस्तु घंताशितम देश देशम आज तो बसाध्य सहमंत्री भी अपने मंत्रियों के सहित आज हमारे पास निवास कर आज हम तुम आज हम, आज हम आपका स्वागत करें सी वरतलाल जी महाराज ने कहा आपकी जो आज्ञा कहीं केवल आप नहीं केवल सी वशिष्ठ नहीं केवल माताएं नहीं आपका जितना समाज है सबको बुलाओ आनीयता इत सेना इत्याप्त परवर सिर्ष ने आज्ञा दी अपनी समूची सेना को बुला लो लाव लस्कर फौज हाथी घोड़े जो सब आ जाए सी भरत महाराज ने आज्ञा दे दी सारे आ जाएं और इधर भरद्वाजी महाराज घर में बूंजी भांग नहीं है याद रखना इतना कोई चीनी का चावल रखा होगा लेकिन बकला की दाल नहीं होगी ये भी ध्यान देना है? कहीं पर निवार रखा होगा कहीं पर कंदमूल फल रखे होंगे संविधा रखी होगी हवन की सामग्री रखी होगी बलकल बसम रखे होंगे लंगोटी टंगी होगी इसके अलावा कुछ नहीं है <laughs> लाव लश्कर फौज घोड़े हाथी सब आ जाए अग्निशाला में जाते हैं जल हाथ में लेकर के रामायण नमः, राम भद्राए नम रामचंद्राए नमः, आप समझ गए पीतवा आप अग्निशाला हम प्रविश्याथ पीवा आप जल पिया आचमन किया और उसके बाद परिमृत अच्छा आचमन करके पूछा तो क्या पूछा आचमन करके परिमृत पूछा क्या जाता है? कि आचमन किया हम लोग कर लेते हैं लेकिन पहली आचमन ऐसी नहीं होनी चाहिए समय संध्या आचमन करते हैं, बाद में तो चाहे ऐसे करने कोई बात नहीं पहली आचमन ऐसे नहीं होनी चाहिए जब आप स्नान करके आसन पर बैठते हैं जो पहली आचमन है उस आचमन के लिए विधान है कि वहां पर आचमन जब करिए वह हाथ से पहली आचमन हाथ से करिए आपह और उसके बाद परिमृे च तो परिमृ्य में क्या भाव आता है हाथ से करके फिर यो अंगूठे से ऊट को पूछिए यो करिए यो करिए यो करिए यो करिए यो करिए ये परिमृज ये ये, ये देखिए लिखा है पीतापरिमृज्य और आवाहन कर रहे राम जी आह्वन कर रहे आतित्यस्य थ्यस्यक्रि, आतिथ्य क्रिया हेतु विश्वकर्माण आहवयत विश्वकर्मा जी आपका हम आवाहन कर रहे हैं आवे विश्व ये पत्तों की कुटिया में नहीं रहेंगे बढ़िया बढ़िया महल तैयार हो जाएं अभी इसी समय राम जी महल तैयार हो गए अभी बता रहा हूं महल तैयार हो गए गुड़शाला तैयार हो गई हाथीशाला तैयार हो गई मंत्रियों के रहने के लिए आवास सेवकों के लिए आवास सब तैयार तो हो गए विश्वकर्मा का आह्वान इसलिए आ गए सब अभी बताता हूं प्रमाण करता अभी अभी यह निकल अभी आ वही विश्वकर्माणम दृष्टा का आह्वान किया हम आतिथ्य करना चाहते हैं और ऐसा आतिथ्य ऐसा अतिथि ऐसा अतिथि जिसकी तुलना नहीं है ऐसा अतिथि किसी भाग्यवान को मिलता है अतुलित अतुलित अतिथि राम लघु भाई अतुलित अतिथि राम लघु भाई, आती थी। भाई। आ, आज मैं इनका आतिथ्य करना चाहता हूं आला ये लोग पालों हम आपका आवाहन कर रहे हैं हे अग्नि हे कुमेर हे इंद्र सब दिखा आप लोग आओ सब पधारू हे चंद्रमा हे औषधियों के देवता इनका विशेष आवाहन है इह मे भगवान सोमह सबके लिए भगवान ने कहा है इनके में भगवान, भगवान सोमह बिहत्ताम अन्नमुत्तम उत्तम उत्तम अन्न तैयार करो इसके तो आप राजा हैं आप इसके ही नहीं राजा हैं भगवान क्यों कहा श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं चंद्रमा बड़ा भाग्यशाली है कहते आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं सोमोस्माक ब्राह्मणा नाम राजा ये सोम जो है चंद्र जो है ये ब्राह्मणों के राजा है मारे ब्राह्मणा नाम राजा ये गुम का हो जाता है ये अम का सुर अम है ये द्वितीया का एक वचन है यहां पर यहां पर तो ष्टी का है तो ये गुंग जो है वो अम का पाचक हो जाता है जैसे गणपति गणपति गुंग हवा में है तो गणपति गुंग हवा में क्या है? गणा नाम पति ही, गणपति ही। तम गणपतिम गणपति गुंग आवा महे हवा महे गणपतिम आवा में। तो सोमो स्वाकम ब्राह्मणा राजा ये चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है इसलिए कहते हैं भगवान देखा इं भगवान सोम विहत्ताम अन्न मुत्तम चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं भक्ष्यम भोज्यन चौस्यं चा चा लेहंच, चा। चारों प्रकार के राजाओं के भोजन की थाली को माफ करने वाला भोजन तैयार हो रहा है यह सब भोजन राजा अपने घर में न पावे वैसा भोजन चतुर्विद भोजन भोजन तैयार कर लें महाराज जी सबका स्वागत हो रहा है सबका सत्कार हो रहा है आपने कहा महल बन गया अब जरा सा इसका उदाहरण ले लें बहुत बड़ा महल अट्टारिकाएं उसमें लगी हुई हैं ऊपर अट्टारिकाएं उसके ऊपर हैं सजी हुई बढिया बढ़िया, बढ़िया प्रकोष्ठ कालीन बिछा हुआ सिंहासन रत्नों का सिंहासन रत्नों का काठकर का रत्नों का सिंहासन और उस रत्नों के सिंहासन वाले घर में श्री भरत जी महाराज से कहा महाराज आप आप हमसे पूछेंगे मैं अभी बताऊंगा रत्नों के सिंहासन में कहा आप पढ़ा रहे? उस रत्नों के सिंहासन वाले घर में महल में श्री भरत जी महाराज को स्थान दिया गया प्रविवेश महाबाहू अनुज्ञा तो महर अभी भर, अभी जागवल की परीक्षा अभी श्री भरद्वाज की परीक्षा चल रही है नजाना अभी ये परीक्षा चल रही है। परीक्षक की पहनी दृष्टि भरत की भरत का पीछा कर रही है श्री भरद्वाज की दृष्टि श्री भरत भरत की अनुवर्ति नहीं सिंहासन वाला रत्न के सिंहासन वाला भवन श्री भरत जी को दिया गया बेशमतद रत्न संपूर्णम भरतक के कई सुत अनुजगमुश्य सर्वे मंत्रिण सपुरोहिता देखा वर्जर का वाह आनंद आ गया बहुत सुंदर महर्षि दिव्य है भव्य है ऐसा ही तो मैं खोज रहा था एक बैरागी को महल से प्यार नहीं? यही तो परीक्षा एक बैरागी को महल से प्यार लेकिन ये कह रहे हैं दिव्य है भव्य है बहुत सुंदर प्रसन्न हो गए मंत्रियों व्यवस्था करो मेरे आराध्य की आराधना की दिव्य सिंहासन मिला है इस दिव्य सिंहासन पर भगवान राम की सुप्रतिष्ठा करो भगवान राम की दिव्य प्रतिष्ठा हुई है उस आसन पर है छत्र लेकर के एक खड़े हो गए चवर लेकर के भरत खड़े हो गए उधर पंखा लेकर के सी शत्रुघ्न खड़े हो गए राज दरबार सज गया है राज दरबार सज गया सेवा शुरू हो गई राम जी पत्र राजसनम दिव्यम व्यजनम छत्र भर तो मंत्री भी साधम अभ्यवर्त राजवत राम जी आसन पूजया मास राया इस प्रकार से श्रीभर जी महाराज रात भर जगते हैं रात भर जग करके अपने ठाकुर की आराधना कर रहे हैं जल जल भी ग्रहण की जल भी ग्रहण नहीं किया है अगर जल ग्रहण किया है तो ठाकुर का मात्र चरणामृत ग्रहण किया है ऐसी पूजा ऐसी पूजा मार भरद्वाजी गदगद हो गए धन्य हो भरत धन्य हो धन्य हो भक्तों की पथ प्रदर्शित आज तो भक्ति रस का श्रीगणेश हो रहा है तुम कहाँ भरत कलंक हम सब कहाँ उपदेश राम भगति रस सिद्ध हित भाई समऊ गणेश धन्य बलिहार बड़ा मंगलमय वातावरण हो गया बलिह जयराम इस प्रकार से भरद्वाजी महाराज के यहां से निकल करके श्री, श्री भरतलाल जी महाराज ने लोगों से कहा कि आप लोग व्यवस्था करिए कि चित्रकूट में भगवान कहाँ हैं कैसे खोजा जाए महर्ष से आज्ञा लिया महर्ष ने आशीर्वाद दिया आमंत्र भरत सैन्यम अभिवाद्य संसिद्धा कृत्वा कृवा चैनम प्रदक्षिणम अभिवाद्य तो संसिद्ध श्री भरद्वाजी महाराज को प्रणाम किया है संसिद्धा संसिद्ध माने कि लब्धा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद महर्षि से प्राप्त करके और आगे चलिए और आगे चलकर करके अपने मंत्रियों को पूर्वासियों को सेवकों को सबको कहते हैं कि आप लोग प्रयास करिए खोजने का कहां पर चित्रकूट है और कहां पर वहां पर ठाकुर जी हैं ये सब खोजिए चित्रकूट के सीमा में प्रविष्ट हो गए हैं भगवान भरजी महाराज और वहां पर चारों तरफ खोजने के लिए सेवक लोग इधर उधर हो रहे हैं सेवकों ने जाकर देखा कि एक जगह आग जल रही है आग जल रही है धुआं उठ रहा है तो क्या धुआं उठ रहा है तो यहां आग होगी धुआं उठ रहा है तो यहां आग होगी और आग वही होगी जहां कोई मनुष्य होगा ना मनुष्य भवत्यग्नि व्यक्तम अत्री वाघव जब तक मनुष्य नहीं होगा तब तक अग्नि नहीं होगी अभी निश्चित है कि यहां पर रामजी होंगे अवश्य और ऐसा कह कर के श्री भरत जी महाराज उन सेवकों की बात सुनकर के और उसी धूम को दृष्टि में रख करके भरजी महाराज आगे चल रहे हैं भर तो यत्र धूमाग्रम तत् दृष्टि समादत इधर भगवान श्रीराम जनक जनकनंदिनी के साथ मंदाकिनी के पवित्र तट पर विराजमान हैं। है सीते इस प्रकार जैसे हम लोग रह रहे हैं बहुत दिन तक निवास करें फिर भी हमारा मन यहां से नहीं उगेगा हे सीते इस मंदाक, इस मंदाकिनी को अपनी सखी समझो और सखी समझकर करके इसमें स्नान किया करो हे सीते ये जो जंगल के चित्रकूट जी के रहने वाले जो ब्याल हैं व्यालब सांप नहीं ब्याल मने बनचरप प्राणी व्यालान अर्थात बनचरप बनचर जंतून ये जो चित्रकूट के रहने वाले बनचर जंतु हैं इनको तुम समझो कि अयोध्या के पूर्वासी हैं और जो चित्रकूट पर्वत है कामदगिरी इसको तुम समझ लो ये श्री अयोध्या जी और मंदाकिनी को ये समझो कि ये सरजू जी तुम पौर जनवद्याला अयोध्या मनस्व बनिते नित्यम सरजूवद इमाम नदी हे सिते, मेरी आज्ञा में रहने वाला लक्ष्मण मेरे पास है और तुम मेरे अनुकूल हो मेरे मन में प्रेम का संवर्धन कर रही हो और मैं तीनों समय स्मंधा के भी स्नान कर रहा हूं अमृतोपम कन्नबूल फल का भोजन कर रहा हूं न तो मुझको राज्य आय याद आता है और न अयोध्या याद आती है और न मुझे मेरे मन में इसकी कामना ही जगती है लक्ष्मणश्च धर्मात्मा मन्नी दे से व्यवस्थित तुम चाकूला वै जनयती मम उपस्पृशस्त्र श्रवण मधु मूल फलाशन नयोध्या राजया सह इस प्रकार से भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र कह ही रहे थे उसी समय पक्षी आने लग गए चित्रकूट के रहने वाले मृग भागने लग गए चारों तरफ भगदड़ मच गई धूल उठने लग गई शब्द सुनाई पड़ने लग गया सैन्य रेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्ताम आकाश भेदी शब्द सुनाई पड़ने लग गया तो वाच राम सौमित्रिम लक्ष्मणम दीप्त तेजसम रामजी महाराज श्री लक्ष्मण जी से लगे कहने ये लक्ष्मण देखो तो क्या है कौन आ रहा है तो किसकी सेना आ रही है हंत लक्ष्मण पसेह सुमित्रा सुप्रजास्तया लक्ष्मण जी महाराज ने जाके देखा ऊंचे से एक शाल का पेड़ था साल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़कर के वहीं से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने देखा तो एक कोबिदार ध्वज ठाकुर का कोबिदार ध्वज है उसका चिन्ह है कोबिदार उसमें है तो उस ध्वज को जब उन्होंने देखा तो समझ लिया कि तो हमारा ही ध्वज है ये हमारा ही रथ आ रहा है तो हमारी रथ में अयोध्या जी के रथ में तो ना सकता है तो श्रीवर जी आ रहे हैं बिल्कुल सही अनुमान है भरत आ रहे हैं भरत के पीछे सारी सेना आ रही है लाव लश्कर फौज आ रहा है अब तो लक्ष्मण जी महाराज का मन उसी तरह व्यथित हो गया जैसे श्री निषाद राज जी का मन व्यथित हुआ था और आखे लगे कहने कि हे रघुनंदन अग्नि को बुझा दिया जाए श्री सीताजी को तो आज्ञा दे के हम ले जाके गुहा में ंदरा में रखा हुए अग्निन संसमय यार य सीता चजतांग और आप भी धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाए कवच पहन लें सजम कुरुस्व चापंच सरांश कवचन तथा आप भी तैयार हो जाए हम भी तैयार हो रहे हैं और फिर देखते हैं कौन आ रहा है भगवान निखा लक्ष्मण जरा समझ तो कौन आ रहा है यही तैयारी मत करो तो अंगा बेक्षस्सु सौमित्रे कस्से मा मन से किसकी सेना है जरा समझो तो सही हु? आवाम हंतुम समभ्येती कैके या भरत समझना समझ लिया है महाराज जी कई कई का लड़का भरत हमको मारने के लिए आ रहा है और कुछ और हम उसको छोड़ेंगे नहीं आज आज बाणों की ऋण से उड़िण हो जाएंगे आज धनुष के ऋण से उड़ण उड़ीण हो जाएंगे और ससैन्य सदल सानुच भरत को समाप्त कर देंगे सराणाम धनुष्चा हम अनोस्मिन महाबनी ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामीन संशया मार डालूंगा जिमी करी निकर दलय मृग राजू ले लपेटी लवा जिमी बाजू तैसे ही भर कहीं से न समेता सानुज निदरी निपात खेता मार डालूंगा लक्ष्मण जी महाराज ने जब इस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जो द्रव्य जो राज्य जो पदार्थ भाई को मार करके मिलता हो उसका हम उसी प्रकार से परित्याग करते हैं जैसे दुष् मिले हुए पदार्थ का मालपुआ बनाया जाए और उसमें जहर मिला दिया जाए मालपुआ को कौन खाएगा इसी प्रकार अपने बांधों की हत्या करके जो राज्य प्राप्त किया जाए उस राज्य को हम स्वीकार नहीं करते हे लक्ष्मण अगर बिना भरत के बिना शत्रुघ्न के बिना तुम्हारी, मुझको इंद्र का भी राज्य मिलता है या कोई भी राज्य मिलता है तो हम ये प्रार्थना करते हैं हे अग्नि इसको भस्म कर दो हम नहीं चाहते इसको भगवान ने बहुत कुछ कहा है और आगे लगे कहीं नहीं लक्ष्मण तुम भरत के ऊपर नाराज हो गए हमें एक बात बताओ जिंदगी का कोई दिन बताओ कि जिस दिन भरत तुमसे नाराज हुआ एक भरत का ऐसा काम बताओ कि भरत ने तुम्हारा अनि चाहा एक बात बता दो केवल एक बात बता दो विप्रिय कृतपूर्वं ते भरते न कदा नुकिम ईदृशम वेद्य भरतम यद विशंक से एक बात बता कभी कुछ किया तो फिर अगर नहीं तो भरत के लिए आपके मुख से ऐसा कठोर वचन नहीं करना और अब भविष्य में भारत के लिए कभी कठोर वचन कहना मैं। अगर कहोगे तो मैं समझूंगा कि कठोर वचन तुम मुझे ही कह रहे हो। रह गई बात ये मैं समझ न पा रहा हूं शायद मुझे विश्वास नहीं लेकिन लक्ष्मण अगर तुम्हारे मन में राज्य की कामना है अगर तुम राज्य लेना चाहते हो आ तो रहा भरत मैं भरत से तुरंत कह दूंगा भरत जो आज्ञा छोड़कर के दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करेगा ये मुझे मालूम यदि राज्य से हेतुस्तम इमाम बाचम प्रभास से वक्ष्यामी भरतम दृष्टवा कि राज्यम अस्मयी प्रदीयता मैं कहूंगा राज्य इसको दे दो अ उच्य ही भरतो मया लक्ष्मण तदवच राज्यम अस्मयी प्रयच्छेति बाड़म बाढ़ तो बस केवल यही कहेंगे बाड़म बहुत ऐसे के इसके अलावा कुछ नहीं कहें और इधर श्री भरत जी महाराज की क्या स्थिति है वर्जी चले आ रहे हैं वर्ज कहते मेरा मन शांत कब होगा मुझे शांति कब मिलेगी जब तक मैं महाबली लक्ष्मण का दर्शन नहीं कर लेता जब तक मैं श्री रघुनंदन के पांच पद्मों का दर्शन नहीं कर लेता जब तक भगवती भाषति जनक नंदिनी के चरणों में चला नहीं जाता तब तक मुझको शांति नहीं मिल सकती हे रामम द्रक्षा लक्ष्मणम बा महाबल वै बा महाभागा नमे मे शांतिर्भविष्य तब तक मुझको शांति कभी नहीं जब तक चंद्रमा के तरह आह्लाद मन में पैदा करने वाला वो तो अपने आराध्य का मुखमंडल जब तक मैं नहीं देख लूंगा वो तो विशाल विशाल आंखों वाले सीधे रघुनंदन को जब तक मैं नहीं निहार लूंगा तब तक मुझे शांति कभी मिल नहीं सकती चंद्र संकाश्याम तद्रक्षा सुभाननम भ्रातु पद्म विशाल विशालक्षम नमेशांतिर्भविष्य जीवन का लाभ तो श्री लक्ष्मण जी ने पाया है जो चंद्रमा की तरह निर्बल भगवान के मुखचंद्र को भगवान की कमल की तरह आंखों को हमेशा निहारा करती दिया सिद्धार्थक कल सौमित्री ही यश्चंद्र विमलोपम मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षम महाद्युती अंतिम कहते हैं कि भगवान के उन चरणों में उन वह चरण जिनमें राज्य जिल, राज लक्षण सारे अभिव्यंजित हैं जिनकी रेखाओं में स्पष्ट है कि राजा हुए उन चरणों को जब तक मैं अपने सर पर धारण नहीं करूंगा तब तक मेरे मन में शांति नहीं आ सकती या वन चरण भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वित शिसा प्रग्रही सामी नमे मे शांतिर्भविष्य तब तक मुझको शांति नहीं होती और एक बात कहते हैं कि असली शांति तो मुझको तब मिलेगी जब पिता पितामह के द्वारा परम्परागत राज्य और उस राज्य पर भगवान जलक्लिन्न होंगे भगवान का समस्त तीर्थों के जल से अभिषेक होगा उन अभिषिक्त रघुनंदन को में देखूंगा तब मेरा मन शांत होगा अभिषिक्त तो जल क्लिंड नमेशांतिर्भविष्य इस प्रकार से श्री जी महाराज नाना प्रकार की कामना अभिलाषा करते हुई चले आ रहे हैं निश्चित हो गया आप राम जी यहाँ पर हैं तो वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं कि आप धीरे धीरे आइए, मेरी माताएं आपके पीछे पीछे आ रही हैं, इनका ध्यान रखेंगे हम आगे चल करके रामजी का दर्शन कर रहे हैं ऋषिम वशिष्ठम संदिश्य मातृर में शीघ्र त्वरित तुम अग्रे जगाम सजगाम गुरुवत्सला और आगे चलकर करके उन्होंने भगवान श्री राम के पर्णकुटी का दर्शन किया भ्रातु पर्णकुटी श्रीमान उट ददर्श बढ़िया उटच भगवान का दर्शन किया बड़ी कुटी देखी मन में क्लेश भी है कि आ मेरे लिए रामजी को यह कष्ट सहना पड़ा मत कृते व्यसनम प्राप्त लोकनाथ हो महाद्युति ये संसार के स्वामी महाप्रकाशवान संपूर्ण कामों कामों को छोड़ करके निर्य जंगल में रह रहे हैं श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं राम जी किस प्रकार से हैं के जटामंडल धारणम भगवान ने जटामंडल धारण कर लिया है उत्तरी के रूप में मृगचर्म धारण कर रखा है और अधो वस्त्र के रूप में चीर बलकल धारण कर रखा है अग्नि के तरा जाज्जल्यवान भगवान के दिव्य मुख चंद्र का दर्शन किया श्री भरतलाल जी महाराज ने स्थंडिले दर्भ संस्तीर्णे सीतया लक्ष्मण नम दृष्ट् भरत श्रीमा शोक मोह पिप्लुता भगवान स्थंडिले संस्तीर्ण बढ़िया एक बेदी पर भगवान विराजमान है और उस बेदी के चारों तरफ है कुछ स्थंडीर सीताजी और लक्ष्मण जी के साथ ठाकुर जी विराजमान है भगवान को इस प्रकार से जब देखा है भरत जी महाराज दौड़े अभ्यधावत धर्मात्मा भरत के कई सुत और दौड़ करके हे आर्य ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों तक पहुंच नहीं पाई बीच में ही सी भरतलाल जी गिर पड़े पादाव प्राप्य रामस्पात भर तो रुदन भरत जी महाराज रोते हुए गिर पड़े जमीन पर भरत जी महाराज गिरे साथ में शत्रु जी महाराज ने भी उसी प्रकार से ठाकुर के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया शत्रुघनश्चा रामस् बंदे चरण और उन दोनों को उठाकर के ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया ठाकुर की आंखों से अश्वर्षण होने लग गया है शत्रुघ्नश्चा रामस्बंदे चरण रुदन ताऊ भऊ चमिंग राोप्य श्रूणी वर्तयत राम जी की आंखों से झरने जाती श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री राम श्री भरत लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न श्री राम इस सब ये सब रो रहे हैं चारों भाई स्नेह इसके बाद अपनी गोद में बिठा लेते हैं अपने गोद में बिठा लेते हैं श्री भरत जी को महाराज उनका सिर सूंघते हैं उनको बड़े प्यार से गोद बिठा के हृदय में लगा रहे हैं आग्राय रामस्तम मूर्धनि परिस्वज राघवम अंकी भरतमारोप्य पर पृछत सादरम बड़े आदर पूर्वक उनसे पूछ रहे हैं मेरे पिताजी कैसे हैं राज्य कैसे ये कुशल प्रश्न के ब्याज से ये छिहत्तर श्लोकों का इस सर्ग है इस समूचे सर्ग में महाराज राजनीति के जितने अंग हैं सबका वर्णन किया है व्यवहार नीति के जितने अंग हैं सबका वर्णन किया है सब कोई चीज कोई चीज़ अछूती नहीं सबका स्पर्श इसको पढ़ने के बाद एक राजा के क्या कर्तव्य हैं एक अधिपति के क्या कर्तव्य हैं एक परिवार के नायक के क्या कर्तव्य हैं उनका अच्छी तरह से परिज्ञान हो जाता है रामस्य रामस् सुत्वा सुरत प्रत्युवाच अब श्री राम जी के वचन को सुनकर के भगवान ने कुशल प्रश्न पूछा था श्री भरत जी महाराज कहते हैं महाराज मैं तो मामा के यहां था के देश में और आप जंगल पधार आई थी उसी समय यज्ञ करने वाले मेरे पिता ने आपके वियोग में राम राम कहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी के कई अस्थे च मई चारण्य में श्रुति धीमा स्वर्ग राजा यायजूक महाराज के लिए यहां पर तीन विशेषण दिया है एक तो धीमान दूसरायजूक और तीसरा सतामत ये तीन विशेषणों में श्री दशरथ जी महाराज के चरित्र कुछ व्यक्त कर रहे हैं जो सताम मत थे सज्जन लोग जिनका बड़ा आदर करते थे और जो धीमान है यानी जिनकी बुद्धि आप में लगी हुई वही धीमान है जिनकी बुद्धि के विषय आप हैं वही वास्तव में धीमान है वही बुद्धिमान है अयायजू कहा और वो हवन करने वाले है अर्थात वो याग थे इसीलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति आपके वियोग में दे दी और कोई दूसरा नहीं दे सकता है इस प्रकार सुनकर के श्री राम जी महाराज हा पिता ऐसा कहकर के वहीं पर गिर पड़े वहीं पर गिर पड़े श्री भरत जी महाराज धैर्य धारण करके श्री राम जी को उठा रहे हैं हे नरसार्दूल आप उठो आउट करके अपने पिता को जलांजलि दीजिए सुनने के बाद जो कृत्य है वह कृत्य करिए जल दीजिए हम और ने पहले ही कर चुके हैं आप और श्री लक्ष्मण इस काम को करें प्रसिद्ध है कि जो जितना प्रिय होता है उसका जल मृत आत्मा उतनी ही प्रेम से स्वीकार करते